राधा गिरिंदु की जय श्री श्री भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज श्री बड़े पंडित सिद्ध बाबाजी महाराज की जय श्री श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय श्री निरीबो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीराधारमण गोविंद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री निनंद्रीकृष्ण हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री नंदन जय गौर विष्णु प्रिया प्राणन नदिया बिहारी की जय निहरी मो ओ नमो पुराण भगवती पुराणपुरशोत्तमाय जयति पराशरसू सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यस्यासि कमलगंतम वायम अमृतम जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहंबराों ते पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव से वंदेहम श्रीगुरोपकमल गुरु वैष्णवां श्री, तो श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री साग्र जात सह गणरघुनाथान्वित तम सजीव साधतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा श्री सह गण ली विशाखान्विताईश्च आजा लंबित भुजौ कनकाव संकर्तनकमलायक्ष विश्वभरौ दिजवरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत्कता वंदे कृष्णपरबिंद युग यस्ंगीदी स्निग्धोंगराजस्व काोणीतले कस्तूरी कामीलिमा कांति लहरी निर्व्याज मतन्वते नारायण नमस्कृति नरम चरोत्तम देवी सरस्वतीं व्यासम ततो तयमुदीर वाशाकुभ्य कृपा पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम अनर्थींच राणियाज्वल सौतिश्रिय हरपुरट सुंदरिव संदीपता सदा हृदय कंद स्फुशी नंदन वृंदावन हरिलाल की जय परमंगल श्री राशेष्वरी विश्वाहानंदनी श्री वृंदावन अधीश्वरी महाभावस्वरूपा श्री प्रिया का जन्मदिवस महोत्सव आज के इस परम्परम मंगल में आनंदोत्सव श्री दधिकर्दम के दिव्य महोत्सव के इस परम्परम उल्लास में एक उल्लास अपूर्व तो एक अपूर्व आनंदमय और श्री प्रिया जी के ही भाव कांति को धारण करते हुए जब श्री श्यामचंद्र पृथ्वी मंडल के ऊपर गौर गौरहरी होकर के अवतरित हुए उनके पावन चरित्र का भी गायन किया जा रहा है श्री कथा का नौ दिन का यह परम आनंदमय सत्र परम पूज्य इस युग और श्री वृंदावन की महाविभूति इस युग के परम कृपालु और ज्योतिष स्तंभ रूप श्री सिद्ध बाबा श्री श्री 108 श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज की तिथि समाराधन के पूर्व बेला में यह नौ दिन का श्री गौरी लीला का दिव्या दिव्य आयोजन श्री भागवत धाम भागवत आश्रम की ओर से भागवत निवास की ओर से यहाँ किया जा रहा है और इसमें श्री बाबा के श्री चरणारिंद में अपनी वाह पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करते हुए हम उनकी संधि में श्री गौर कथा के ये अटपटे बालक भाषित को लेकर के उपस्थित हुए वे हमारे इन वचनों को कृपा करके स्वीकार करेंगे बड़े कृपालों इस परिवार की ओर श्री बाबा की कृपा सदा सदा बनी रही बाल्यकाल से ही सभी के लिए श्री वृंदावन के जितना भी चारों संप्रदाय के जो आचार्य जो भजनानंदी व्यक्ति रहे सभी के लिए श्री बाबा शिक्षा गुरु के रूप में पूजनीय रहे श्री रामकृष्णदास सिद्ध बाबा जी महाराज केवल गौड़ियाओं के लिए ही नहीं सबके लिए भी एक आदर्श रहे और जहां भी किसी को भजन में कहीं कोई समस्या आई उस तो समस्या का समाधान करने के लिए सभी श्री बड़े बाबा जी महाराज के पास में ही उपस्थित होकर के अपने मार्ग निर्देशन को प्राप्त कर सके आज भी वे हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से भले उपस्थित नहीं हैं, परंतु वे कमठ दीक्षा के रूप में हमारे ऊपर आवश्यक ही कृपा करते हुए विराजमान जैसे कछुए की माँ अपने बालक का स्मरण रखती है और उसके स्मरण मात्र से ही मानसिक कृपा मात्र से ही वो बालक पुष्ट होता रहता है इसी प्रकार श्री बाबा भी हमारे ऊपर वैसी ही दृष्टि रखते हुए हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हम अपने भजन मार्ग में कहीं आगे बढ़ते रहें। श्री गौरहरि का पृथ्वी के ऊपर आगमन कल्पावतार का आगमन है तीन अवतार कल्पावतार है श्री राम श्री कृष्ण और श्री गौरहरी प्रत्येक कलयुग में होने वाला गौरहरी का अवतार नहीं है इसी प्रकार कृष्ण अवतार हर एक द्वापर में होने वाला अवतार नहीं है श्री राम अवतार भी हर एक त्रेता में होने वाला अवतार नहीं है किसी एक त्रेता में धन्य त्रेता में श्री रामचंद्र जी अवतार लेते हैं 24वीं चतुर्युगी में 28वीं चतुर्युगी में श्री कृष्णचंद्र अवतार धारण करते हैं द्वापर में और जिस द्वापर में कृष्णचंद्र का अवतार होता है उसी के ही आगामी कलयुग में एक ही इतिहास श्रृंखला में इतिहास क्रम में श्री हरि का भी अवतार होता है श्री कृष्ण अवतार और गौरावतार क्योंकि एक ही उद्देश्य एक ही श्रृंखला में उत्पन्न हुए इसलिए गौरावतार का अलग से उल्लेख नहीं किया गया और गौरावतार छन्नक कलौ यदवन प्रच्छन अवतार करके गौर अवतार को माना गया श्री कृष्ण अवतार की ही परिपूर्णता वह गौर अवतार में विशेष रूप से हुई इसे ही आगे स्तुति प्रकरण के माध्यम से श्री कविराज गोस्वामी जी प्रकट कर जो कृष्ण हैं वे ही गौर हैं दोनों में कोई अलग अंतर नहीं है जय कृष्ण से गौर से ही जगन्नाथ तीनों में कोई अंतर नहीं कृष्ण गौर और जगन्नाथ एक ही अवतार होकर के एक ही तत्व होकर के तीनों अपूर्ण रूप से व्याहंगा श्री महाप्रभु की विभिन्न लीलाओं का अनेक अनेक समय गायन किया गया और महाप्रभु के अपने अवतार काल में भी अनेक अनेक अवतार अनेक अनेक उनके लीला गायन के प्रयास किए गए और उनके लीला गायन अनेक अनेक जगह उनके अवतार काल में ही प्रारंभ कर दिया गया था श्री महाप्रभु के अपने समय में चार पांच विग्रह प्रकट हो गए और श्रीमद महाप्रभु के शिव गग्रह की समाराधना की गई तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु रही कि महाप्रभु के अवतार काल में भी श्री अनेक अनेक जो महाप्रभु के स्वरूप हैं उन स्वरूपों को कहीं प्रकट किया गया श्री धामेश्वर में जैसे श्रीमद महाप्रभु के समय में श्री महाप्रभु के शिव ग्रह को स्थापित किया गया इसी प्रकार श्री नरण सरकार उनके द्वारा श्री गौरांग विग्रह श्रीखंड में कालना में श्री गौरीदास पंडित उनके द्वारा श्री महाप्रभु श्री विग्रह इधर श्री मुरारीगुप्त उनके द्वारा श्री महाप्रभु का विग्रह इन सबों को श्री समय में यथा समय में ही श्रीमंद महाप्रभु के विग्रह सब प्रकट हो गए तो बड़ी महाप्रभु के लीला चरित्र को लेकर के ही इसी प्रकार अनेक अनेक, अनेक लीला ग्रंथ महाप्रभु के अवतार काल से ही लिखे जाने लगे श्री स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु के चरित्र का कर्चा ग्रंथों के रूप में संकलन किया और कुछ कर्चा कुछ डायरी लिखी समकालीन महाप्रभु के रहे और उन्होंने कुछ डायरिया लिखी इसी प्रकार श्री लोचन दास जी ने अन्य अन्य बहुत सारे विद्वानों ने महाप्रभु के समय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को कहीं डायरी में नोट किया कुछ घटनाएं महाप्रभु की स्तुति के प्रसंग में विभिन्न आचार्यों ने लिखी जैसे श्री सवमाला में रूप गोस्वामी जी ने प्रथम चैतन्य चैतन्यष्टक द्वितीय चैतन्य चैतन्यष्टक इनके रूप में भी बहुत सारी घटनाएं अपनी स्तुति में प्रकट की श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे जो नृत्य कर रहे हैं ऐसा भाव विराजमान है उन गौर वे गौरांग मेरी बे दृष्टि के पश्चि कब प्रकट होंगे ऐसे कहीं उल्लेख किए उन सारी घटनाएं भी बिखरी हुई थी उनको संकलित करके श्री वृंदावन दास जी ने कृपा करके श्री चैतन्य भागवत की रचना प्रारंभ की परंतु तो वो ग्रंथ है, एक तरह से अपूर्ण है चैतन भारत को यह देखा जाए तो वो एक तरह से अपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि श्री नित्यानंद भक्ति का आवेश श्री वृंदावन दास में इतना अधिक रहा कि वे पीछे की लीलाएं वर्णन नहीं कर सके महाप्रभु की विशेष रूप से अंत्य लीला उसका वर्णन नहीं कर सके चैतन्य आवेश श्री नित्यानंद में आवेश इतना रहा कि निताई की चरित्र का वर्णन करने के आवेश में अनेक अनेक बार लीलाएं भटक गई और श्री महाप्रभु को केंद्र बनाकर के क्रमशः उनका जो जीवन चरित्र उसको उपस्थित नहीं किया जा सका नित्यानंद की नीला वर्णन करने के आवेश में कहीं दूर दूर तक अन्य प्रसंगान्तर या दूसरी लीलाओं का वे नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का विशेष रूप से गायन करने लगे वे लीलाएं भी क्रांत, क्रांत खंडित हो गईं आगे की लीला पहले पीछे की लीला बाद में एक इतिहास इतिहासक्रम के साथ में उन लीलाओं का प्रस्तुतिकरण श्री वृंदावन दास जी भी नहीं कर सके ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी आवश्यकता समाज के सामने रही भक्तों के सामने रही कि श्रीमद महाप्रभु का क्रमबद्ध एक लीला चरित्र सामने उपस्थित हो जिसमें इतिहास की कड़ियों को बराबर जोड़ा जा सके और कहीं भ्रम न हो परंतु ऐसा ग्रंथ अभी तक सामने नहीं था चैतन्य चरित्र तो खूब लिखा गया पर्याप्त मात्रा में लिखा गया परंतु टुकड़े टुकड़ों में कहीं लिखा गया क्रांत खंडित था श्री कृष्णदास कविराज ने इस कमी को पूरा किया और उन्होंने श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ का संकलन किया और उसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखा कि जिन चरित्रों का श्री वृंदावन दास जी ने वर्णन कर दिया है उनको विस्तार पूर्वक मैं नहीं कहू उनको केवल सूत्र रूप में श्री कविराज गोस्वामी कहते रहे जिन का वर्णन नहीं किया गया था उन चरित्रों को श्री कविराज गोस्वामी जी ने कृष्णदास कविराज ने कृपा करके विस्तार पूर्वक उनको वर्णन किया जिनकी जहां व्याख्या की आवश्यकता थी वहां व्याख्या को भी उन्होंने अच्छी तरह से स्थापित किया तो व्याख्या के प्रसंग को भी जैसे शास्त्रार्थी जो पंडित है उसने श्री गंगाजी जी की महिमा में जो कुछ भी गायन किया अब उसके गुण दोषों का वर्णन नहीं किया परन्तु श्री कबिराई ने कहा कौन सा गुण है कौन सा दोष है ये व्याख्या की अपेक्षा थी उस अपेक्षा को भी पूरा किया कि यहां पर ये गुण हैं ये दोष हैं इस तरह से इस बात का वर्णन किया तो इस तरह से ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास संकलन की दृष्टि से भी श्री चैतन चरितमृत का एक बहुत बड़ा योगदान है श्री चैतन चरितमृत का एक बहुत बड़ा योगदान यह है कि यह गौरीय विचारधारा और गौरी गौरीय माध्यौरीश जो सिद्धांत के सूत्र हैं उपासना के सूत्र उन सिद्धांत और उपासना दोनों के सूत्रों को यह ग्रंथ एक साथ प्रस्तुत करता है इसलिए यह केवल लीला ग्रंथ मात्र नहीं है या एक सिद्धांत ग्रंथ है श्री दादाजी गुरुदेव कहते बोल बेटा चेतन चरितमृत को एक लीला ग्रंथ मत समझना चेतन चरितमृत तो सिद्धांत ग्रंथ है और इसके सिद्धांत वर्णन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि बहुत थोड़े में अत्यंत सार की बात को इतने संक्षिप्त में जैसा यहां प्रस्तुत किया गया वैसा और कहीं दूसरी में प्रस्तुत नहीं किया गया वाग्मिता जैसी चेतन चरता में है वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं है मितमच सारं च वचो ही वाग्मिता बहुत थोरे में बहुत सार की बात कह देना उसका नाम है वाग्मिता श्री कव्यराज गोस्वामी यद्यपि उनका जन्म श्रीमद महाप्रभु के अवतार काल में हो चुका था पंद्रह सौ पिचासी में इनका जन्म हुआ है राज का विक्रम में महाप्रभु पढ़ा है पंद्रह सौ नवासी में तो चार वर्ष के बालक रहे होंगे उस समय दर्शन कराचित किए कि नहीं किए कहा नहीं जा सकता है परंतु तो महाप्रभु के समकालीन जितने भी लोग थे और उन्होंने जो प्रत्यक्ष महाप्रभु का दर्शन करके जो लीला देखिए उस लीला का उन्होंने जो संकलन किया उन लीलाओं को भी इन्होंने श्रवण किया और साथ के साथ में श्रीमंद महाप्रभु के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे और उन उपदेशों के आधार पर संप्रदाय का जो संबंध तत्व प्रयोजन तत्व और अभिधेय तत्व इनका एक विचावल जो औपासनिक और सैद्धांतिक महल तैयार किया गया था वो महल श्री कृष्णदास कविजस्मिपात को सरली प्राप्त हो गया सहज प्राप्त हो गया और यदि उस पूरे छह गोस्वामियों ने जो सिद्धांत समूह एकत्रित किए जो सिद्धांत प्रस्तुत किए शास्त्रों से निकाल करके निचोड़ करके मंथन करके उन सारे सिद्धांतों को बहुत संक्षेप में एक क्रमबद्ध रूप में सोपानबद्ध रूप में एक गुलदस्ते के रूप में श्री चैतन में प्रस्तुत कर दिया गया आचरण पद्धति भी दार्शनिक पद्धति भी और उपासना पद्धति भी दार्शनिक पद्धति कहीं तत्व चिंतन के द्वारा कौन उपास्य है कौन उपास्य नहीं है और उपासक जो है वह किस साधन से उपास्य की आराधना करे यह प्रतिपादन करने वाली एक पद्धति है उसको हम दर्शन कहेंगे जहां प्राप्त जो साधन है उनका किसी एक निश्चित प्रयोजन के लिए निश्चित जो उपास्य देवता है उसकी समानाधना के द्वारा जहां किसी प्रयोजन को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए उस पद्धति को निरूपण करने वाला जो विचार समूह है उसका नाम है दर्शन और उस दर्शन के आधार पर जो जीवन पद्धति और भजन की जो पद्धति होगी क्रमिक भजन का जो सोपान है उसको हम कहेंगे उपासना तो दर्शन और उपासना और दर्शन उपासना के साथ साथ व्यावहारिक जो जीवन यात्रा है उस जीवन यात्रा का भी वर्णन करना यह है कहीं समाज शास्त्र तो सिद्धांत उनको भी भक्ति के जो समाज भक्ति समाज की जो सिद्धांत हैं उन भक्ति सम, समाज के सिद्धांतों की व्यवस्था का भी उस समय तक स्थापन हो चुका था और उन सब के संकलन को कृपा करके श्री कृष्णदास कविराज भूस्वाणुपाध ने श्री चेतन चरितम ग्रंथ में एक जगह स्थापित किया इसलिए श्री चेतन चरितम की बहुत बड़ी महिमा और ऐसा एक वस्तु प्राप्त हो गई जिसमें सहज में ही सारे सिद्धांतों को सरलता से जाना जा सकता है और उनको एक दृष्टि से पहचाना जा सकता है श्री कविर गोस्वामी का वर्धमान जिले में झामटपुर इनमें एक वैष्णव वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ पंद्रह सौ महाप्रभु का बिल्कुल पीछे का चार पांच नवासी में महाप्रभु का अंतर्धान हो गए तो उसमें छोटे से बालक रहे होंगे सुना जरूर होगा जल्दी ही माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया परंतु तो श्रीमं महाप्रभु की अपूर्व कृपा इस परिवार के ऊपर जरूर रही श्री कविराज गोस्वामी इन्होंने एक दिन एक समारोह का आयोजन किया और संकीर्तन कर रहे हैं वहां संकीर्तन में श्री नित्यानंद प्रभु के परम परम अंतरंग पार्शद श्री रामदास मीन के तन भी पथारे श्री कवराज गोस्वामी के एक छोटे भाई थे श्यामदास कृष्णदास और श्यामदास इनकी महाप्रभु में तो खूब निष्ठा थी नित्यानंद प्रभु में इनकी निष्ठा नहीं थी ये चैतन्य अनुरागी हैं नित्यानंद अनुरागी उतने नहीं हैं ऐसी स्थिति में ये रामदास ये श्री नित्यानंद प्रभु से भिड़ गए नित्यानंद प्रभु से नहीं नित्यानंद प्रभु की ओर देख करके रामदास जो है वो रामदास का श्री से श्यामदास जी जो है उन श्यामदास जी का भी कहीं विवाद हो गया श्री रामदास मीन के तन उसमें दुखी होकर के थोड़े से चले गए लौट गए इस बात को सुनकर के बड़ा व्यवहार दुख हुआ कविराज गोस्वामी को कृष्णदास कविराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कृष्णदास कबीरा ने अपने छोटे भाई श्यामदास को बहुत फटकारा और ये कहा कि यदि नित्यानंद तत्व में किसी की निष्ठा नहीं है और केवल गौरी तत्व को जाने तो वह तो कहीं अर्ध कक्टी न्याय को कर रहा है श्री नित्यानंद प्रभु इस निष्ठा को देख करके बड़े धीचे गए उन्होंने जो जिस तरह से व्यवहार किया उसको देख करके और स्वप्न में ने उस समय कृष्णदास का विराज गोस्वामी को दर्शन दिए और ये आदेश प्रदान किया कि अहे कृष्णदास मन नगर संशय वृंदावन जहा तहा सर्व सिद्धि है कृष्णदास मन में संशय करने की जरूरत नहीं है तो वृंदावन जाओ वहां तुमको सब सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी और उस समय जल्दी ही ग्रह त्याग करके श्री कृष्णदास कविराज कविराज इनकी उपाधि है वैद्यों को कविराज कहते हैं वैद्य व्यवसाय वैद्य का चिकित्सा का ये ग्रह त्याग करके वृंदावन चले आए वृंदावन में आकर के यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी ये जी अन्य जितने भी संतगण हैं उन सब का भी दर्शन किया और उस समय तक लगभग अधिकांश लोग अंतान भी हो गए थे माने श्रीमद महाप्रभु के बाद में पंद्रह सौ इक्कीस में सोलह सौ सो इक्कीस में श्री गोस्वामी जी उसके साथ ही साथ पहले रूप सनातन धर्म सामी है वे भी लगभग समाप्त हो गए और श्री जीव गोस्वामी जी जरूर पंद्रह तक आगे रहे 1540 में गोविंद देव जी का मंदिर बना 1640 सौ चालीस में सो सो चालीस सो सो चालीस तो 1600 21 में श्री गोस्वामी जी विक्रम में अंतर्धान हो गए इसके साथ ही साथ सब लोग अंतर्धान हो गए महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में भी अन्य लोग भी जल्दी जल्दी जितने भी गौर परकर था वो भी अंतर्धान हो गया था और श्री जी गोस्वामी जी उनकी इनको विशेष रूप से कृपा नित्यान प्रभु को मिली और प्रभु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये उस समय पढ़ा ली वहां इन सबकी शि गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी रघुनाथ गोस् गोश्वा, दास गोस्वामी जी सबकी कृपा श्री कृष्णदास कविराज को मिली सबका कहीं थोड़ा बहुत सत्संग भी इनको प्राप्त श्री कृष्णदास कविराज के अपूर्व पांडित्य को देख करके इनको प्रेरणा प्रदान की गई और प्रेरणा प्रदान करने पर कृष्णदास जी ने कृपा करके तीन ग्रंथों को प्रकट किया तीन को प्रकट किया श्री गोविंद लीला अमृत जिसमें श्री युगल सरकार के अष्टकालीन लीला का चिंतन किया गया श्रीमद महाप्रभु की लीला का चिंतन करने के लिए पहले जो श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ कृपा करके प्रकट किया था चैतन्य मंगल का एक नाम का एक दूसरा ग्रंथ भी था उसे अलग करने के लिए इस नए ग्रंथ का नाम दे दिया गया चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास जी उसका मूल नाम तो चैतन्य मंगल ही था परंतु तो कहीं भ्रम हो जाए एक ही नाम के दो ग्रंथ थे लोचन दास जी का भी एक चैतन्य मंगल है तो उससे कहीं भ्रम हो जाए इसलिए प्रसिद्ध श्री वृंदावन दास जी के ग्रंथ की वह चैतन्य भागवत के रूप में हुई और श्री चैतन्य भागवत ही चैतन्य चरित्र के मुख्य गायक चैतन्य भागवत का श्री वृंदावन दास जी रहे वे ही व्यास रहे चैतन्य भागवत चैतन्य चरित्र के व्यास श्री वृंदावन दास इनको ही इन्होंने प्रकट किया एक तीसरा ग्रंथ कृष्ण करणाम उसके ऊपर सारंग रंगदाती का श्री कृष्णदास कविराज ने की और उसमें कवि रागानु के द्वारा जैसे कृष्ण माधुर्य का आस्वादन किया जाता है उसका आस्वादन करते हुए इब्राहिमान श्री नित्यानंद प्रभु ने इनके ऊपर अपूर्व कृपा की और मुख्य रूप मुख से श्री कृष्णदास खगराज जी ने वृंदावन में आकर के श्री श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनसे ही कहीं दीक्षा ग्रहण की और उनके अनुगत होकर के अपना जो बड़ा परिवार श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पार उसी परिवार से कहीं संबंधित होकर के भी श्री रहे श्री चैतन्य चरतामृत में लगभग बयासी आचार्य जो पुराने ग्रंथ हैं उनके प्रमाण दिए गए इतने सारे ग्रंथों का निचोड़ यह ग्रंथ है विशेष रूप से उस समय भक्तों के हृदय में एक अभिलाषा थी कि श्रीमद महाप्रभु की नीलाचल लीला में गंभीरा में जो पीछे की स्थिति रही अंतर्धान होने के पहले जो उन्मादिनी राधिका की जो स्थिति रही उस उन्मादिनी राधिका के जो अपूर्व उन बिरोहन्माद उस बिरोहन्माद का वर्णन संक्षेप में किया गया उसका विस्तृत वर्णन कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है उनका तुम वर्णन करो विशेष रूप से अंत्य लीला उसका चित्रण करने के लिए श्री चैतन शाम उसकी रचना हुई जिनमें जिन लीलाओं जिन का बाल्य लीलाओं का और युवा काल की लीलाओं का श्रीमत महाप्रभु के वर्णन श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास जी ने कर दिया था उनको तो केवल उल्लेख मात्र किया गया जिन लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया विशेष रूप से अंत लीला उस अंत्य लीला का बहुत सुंदर प्रामाणिक एक ऐतिहासिक वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य भागवत में किया जहां बड़ी विनम्रता के साथ में निवेदन कर रहे हैं ये कि जहां संप्रदाय के आग्रह में अन्य संप्रदायों के साहित्य में इतिहास के साथ में छेड़खानी की गई और इतिहास को कहीं बदलने का प्रयास किया गया वहां इतिहासकार भी ये मानते हैं कि श्री चैतन्य साहित्य का जो उल्लेख है वह सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है और उसमें इतिहास के साथ में छेड़खानी भी की चन चरता भी एक इतिहास की दृष्टि से बड़ा आदरणीय और एक प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें इतिहास के साथ में छेड़खानी कम से कम हुई है जबकि दूसरे सांप्रदायिक ग्रंथों में अपने आचार्य की महिमा मंडन करने के अति उल्लास में कहीं इतिहास के साथ में छेड़खानी कर दी गई और उसमें कहीं निंदा स्तुति की प्रवृत्ति भी आ गई यहां निंदा स्तुति की प्रवृत्ति व्यक्तिगत न होकर के वहां सैद्धांतिक होकर के ही पूर्व पक्ष की दृष्टि से ही कहीं खंडन मंडन की स्थिति में स्थापित की गई ये चेतन चरित का एक अपूर्व के ऐतिहासिक दृष्टि से और सिद्धांतों के स्थापन की दृष्टि से यह एक परम श्रेष्ठ ग्रंथ है और इसमें कहीं किसी की निंदा स्तुति की प्रवृत्ति नहीं है बल्कि अपने विचार को सुंदर प्रकार से सम्यक प्रकार से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है इसलिए ये ग्रंथ सभी के लिए अत्यंत अत्यंत प्रामाणिक होकर के विराजमान हुआ और यह केवल संप्रदाय मात्र का एक ग्रंथ बनकर के नहीं रहा इसी पृष्ठभूमि के साथ श्री कृष्णदास कविराज उनके श्री चरणार्विंद में कोट कोट बंधन करते हुए श्री चैतन्य चरसामृत ग्रंथ उनको यहां प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं श्री चैतन्य चरसामृत की समाप्ति 1638 विक्रम ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी श्री चैतन चरतामृत ग्रंथ की जयंती का ग्रंथ है तो जेष्ठ पंचमी सोलह सौ अड़तीस इसमें श्री चैतन चरतामृत ग्रंथ यह पूर्ण हुआ तो महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में श्री चैतन चरतामृत विराजमान है उनका ही आश्रय ग्रहण करके श्री गौर लीला का इन छह इन नौ दिनों में गायन करने का प्रयास करेंगे जिससे श्री बड़े बाबा जी महाराज उनका मुखोल्लास हो और उनकी कृपा हमको प्राप्त हो जिससे हम अपने अभीष्ट मार्ग पर आगे बढ़ सके बोलो श्री पंडित बाबा जी महाराज की श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की सर्वप्रथम सामान्य वंदना कर रहे हैं कि वंदे गुरून ईशभ भक्ता ईशं ईशावत तत्प्रकाशांश तीन श्री कृष्ण चैतन्य संज्ञ का हम श्री कृष्ण चैतन्य संज्ञक जो पर तत्व है उस पर तत्व की वंदना कर रहे हैं कृष्ण चैतन्य के भीतर कृष्ण विराजमान हैं, कृष्ण के भीतर कृष्ण चैतन्य नहीं है चिड़िया तोता उसके भीतर पेड़ नहीं है पेड़ के भीतर सुख युग्म होता है पक्षियों का जोड़ा होता है तो राधा कृष्ण ये खग मिथुन श्री चैतन्य के हृदय में सर्वदा विराजमान है एकीकृत इसलिए चैतन्य चंद्रोदय नाटक में प्रारंभ में वंदना की के हम चैतन्य रूपी उस बटवृक्ष की वंदना कर रहे हैं जिसकी खोतर में श्री राधा कृष्ण लीला मिथुन विराजमान है बड़ी सुंदर बात ये इसे चैतन्य की वंदना करने पर राधा कृष्ण बिलास की वंदना अपने आप ही हो जाएगी अब श्रीमत महाप्रभु पांच रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कौन कौन रूपों में वंदे गुरु श्री गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं जो ईश भक्तान गुरुदेव को प्रणाम करके फिर ईश श्री कृष्ण चैतन्य उनके भक्त कौन बोले श्रीवास पंडित ईश्वर ईश कौन है स्वयं श्री चैतन्य फिर ईश अवतार काम ईश के अवतार कौन है श्री अद्वैताचार्य फिर तत्प्रकाशान माने ईश के प्रकाश रूप होकर के कौन विराजमान है बोले प्रकाश है नित्यानंद शक्ति ही श्री महाप्रभु की शक्ति कौन है बोले श्री गदाधर पर इस प्रकार पंच तत्व की और गुरु तत्व की यहां छह तत्वों की वंदना की दोबारा सुन लें गुरु माने गुरु प्रणाली फिर ईश भक्तान का तात्पर्य है श्रीनिवास श्रीवास श्रीवास फिर ईश माने चैतन्य ईश अवतार मने श्री अद्वैताचार्य अवतार होकर के जो विराजमान है वे तत्प्रकाश ईश के प्रकाश ये हो गए श्री नित्यानंद और तत्शक्ति शक्ति, शक्ति स्वरूप हो गई श्री ददाधर पंडित इन पंच तत्व की यहां सामान्य रूप में वंदना की गई बंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदित गौरोदय पुष्पवंत चित्रंदौं तमोन जगत में सूर्य और चंद्र एक बार में उत्पन्न नहीं होते एक काल में उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु तो श्री गौर देश की वंदना है गौर देश की वंदना ऐसी है कि उस गौड़ देश को हम वंदना कर रहे हैं जहां पर चंद्रमा और सूर्य दोनों एक काल उत्पन्न हुए तो बंदे श्रीकृष्ण चैतन्य और नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद ये दोनों सहोदेताओं जहां समकालीन होकर के उत्पन्न हुए अन्यथा समकालीन चंद्रमा और सूर्य इन दोनों का उदय नहीं होता गौर देश पुष्पवंत ये गौड़ देश में उत्पन्न हुए हैं दोनों के दोनों श्रीमद महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु कैसे हैं चित्र माने आश्चर्य रूप होकर के विराजमान हैं और श्रम चंद्रमा और सूर्य दोनों ही श्रम माने आनंद को प्रदान करने वाले हैं श्री दोनों ही चंद्रमा है दोनों ही सूर्य दोनों ही चंद्रमा होकर के विराजमान है कल्याण करने वाले हैं और, और दोनों ही अज्ञान को भी दूर करने वाले हैं तमोन कौन है सूर्य तो दोनों ही सूर्य और दोनों ही चंद्रमा सूर्य क्या करता है अंधकार को दूर करता है चंद्रमा आनंद को प्रदान करता है तो ये ऐसे सूर्य चंद्र हैं जो एक काल में श्री देश रूपी उदयाचल पर उदय हुए नहीं तो एक उदयाचल पर होता है तो एक अस्ताचल पर होता है सूर्य का उदय होता है तो चंद्रमा अस्ताचल पर होता है चंद्रमा का उदय होता है तो सूर्य अस्ताचल पर होता है परंतु यहां पर गौड़ देशे पुष्पवंत गौड़ देश रूपी उदयाचल पर ये दोनों पुष्पवंत उदित हुए एक काल में विराजमान है जो आनंद और तम दोनों को प्रदान प्रदान करने वाले तम को दूर करने वाले होकर विराजमान ऐसे श्री महाप्रभु को नमस्कारात्मक मंगलाचरण यहां पर किया गया अब आगे एक श्लोक में कह रहे हैं कि यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि सोश्य तनुभा आत्मायामी पुरुष विभवी पूर्ण ये भगवान स स्वयं न चैतन कृष्णा जगते परतत्व परम तो पहला जो श्लोक है उस पहले श्लोक में सामान्य वंदना थी अब दूसरे श्लोक में ये विशेष वंदना हुई और तीसरा ये जो श्लोक इस है इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए तीसरे श्लोक में हम किस वस्तु की आराधना कर रहे हैं बोलो जो परतत्व है उस परतत्व की वंदना कर रहे हैं परतत्व कौन सा होगा उसको बता रहे हैं कि जलद्वैत ब्रह्मोपनिषदि यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण यहां किया जा रहा है मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है एक आशीर्वादात्मक एक नमस्कारात्मक एक वस्त्र निर्देशात्मक यहां पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण दूसरे श्लोक में किया जा चुका था कि वंदे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोद ये नमस्कारात्मक वंदनात्मक जो मंगलाचरण है वो किया जा चुका था अब वस्त्र निर्देशात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण में प्रणाम किया जाता है आशीर्वादात्मक में आशीर्वाद दिया जाता है और वस्तु निर्देशक में हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है उसे बताया जाता है तो वस्तु निर्देश मंगलाचरण को कर रहे यद्वैतम ब्रह्म उपनिषद ही सोस्य तनुखा ब्रह्म उपनिषद में ब्रह्म माने वेद और वेद के ही अंत वेदांत जिनको उपनिषद कहा जाता है वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा गया वेदों का पहला भाग है संहिता वेदों का दूसरा भाग है ब्रह्म, वेदों का तीसरा भाग है आरण्य और वेदों का अंतिम भाग है वेदांत या उपनिषद इसलिए वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा गया है उपनिषदों को ही वेदांत कहा गया तो ब्रह्म उपनिषद ही माने वेद का भी जो सर्वोत्तम भाग है अंतिम निर्णयात्मक भाग है उस उपनिषद में जिनको यद अद्वैतम जिनको अद्वैत अद्वै तत्व कहा गया वो ब्रह्म अद्वैत तत्व होकर के उपनिषदों में निर्णय किया गया अद्वैका तात्पर्य है स्वजातीय विजातीय और स्वगत तीनों प्रकार के भेद से जो रहित हो उसका नाम है अद्वैय स्वजाती का तात्पर्य है कि जहां एक से गुण कई वस्तुओं में विराजमान हो नित्यत्व सति अनेक समित्व जातित्व जो गुण नित्य हो और अनेक में विद्यमान हो उसका नाम है जाति जैसे गले में खाले खाल की जो झालर लटक रही है वो ऐसा लक्षण कई पशुओं में प्राप्त हो कई व्यक्तियों में प्राप्त हो तो हम उसको कह देंगे कि जिनके गले में झालर लटकी रहती है उसका नाम है गो गो जाति होगी शासना पशु उसको गो कह दिया जाए परंतु तो जाति होने के लिए कम से कम दो होना चाहिए एक में जाति नहीं होगी जाति तब कहलाएगी जब अनेक तो एक ही गुण कई व्यक्तियों में विद्यमान हो तो उसको हम जाति कहेंगे ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म है ही नहीं इसलिए ब्रह्म की जाति नहीं हो सकती है इसलिए ब्रह्म जो है वह जातीय जो भेद हैं सजातीय भे भेद से रहित हैं गाय का जैसे घोड़े से गाय का दूसरी गाय से भेद है एक सामान्य लक्षण है परंतु कुछ लक्षण अलग होकर के भी विराजमान हैं ऐसे सजातीय नहीं है ब्रह्म एक ही है ब्रह्म एक ब्रह्म के अलावा दूसरी वस्तु तो है ही नहीं इसलिए सजातीय भेद नहीं हो सकता ब्रह्म सभी वस्तु तो ब्रह्म के भीतर ही विराजमान है ब्रह्म के स्वरूप के भीतर ही विराजमान है ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु तो है ही नहीं इसलिए ब्रह्म में जाति भेद नहीं हो सकता है ब्रह्म एक है अतः ब्रह्म की जाति नहीं हो सकती वो सजातीय भेद शून्य भाई सजातीय भेद नहीं होगा तो विजाति भेद हो जाएगा ब्रह्म विजाति भेद से भी शून्य है विजाति भेद कैसा होगा जैसे गाय का घोड़े से भेद इसको हम कहेंगे विजाति भेद के, एक के गले में सासना है झालर है दूसरे के गले में नहीं है परंतु क्योंकि जीव जगत और वैकुंठ सब ब्रह्म में ही विद्यमान है इसलिए ब्रह्म में विजाति भेद भी नहीं ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ ही नहीं ब्रह्म के अपने गुणों को ही ब्रह्म अपनी शक्तियों के कारण ही अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहा है परंतु वो विजाति नहीं है जैसे एक शरीर के भीतर ये कान है ये कोई अलग जाति है और हाथ अलग जाति है इसको तो जाति नहीं कहा जाएगा दो हैं तो सभी शरीर उसको शरीर कहा जाएगा कोई काम को, को मरोड़े तो ये थोड़ी है कि हाथ ये कहे कि भाई क्यों काम को मरो रहा है हाथ तुरंत तो पहुंचेगा मरोड़ने वाले को दूर करेगा उसको दूर हटाएगा तो ब्रह्म में विजाति भेद भी नहीं है क्योंकि सभी वस्तु तो ब्रह्म में ही विद्यमान है एक जगह विद्यमान है इसलिए विजाति भेद नहीं सजाति भेद इसलिए नहीं क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं सब ब्रह्म में ही। एक मेवात द्वितीय ब्रह्म हो। वो एक ही होकर के विराजमान है मेह नाना से उसमें किसी नाना पना जो है वह नहीं है इसलिए वह सजाती गुणों से सजाती भेद से भिन्न है वह विजाति भेद से भिन्न है। इसलिए है क्योंकि कहीं ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जैसे एक शरीर में सारा ही शरीर शरीर का एक एक रोमरोम भी शरीर ही कहलाएगा इसी प्रकार जितना भी जीव है जितना भी जगत का विस्तार है और जितना भी वैकुंठ का विस्तार है सभी ब्रह्म के भीतर ही विराजमान है अतः विजातीय भेद भी नहीं है वो तो फिर स्वगत भेद मान लो तीसरा भेद है स्वगत भेद स्वगत भेद मान लो जैसे वृक्ष में ये जड़ है ये तना है ये डाली है ये पत्ती है ये फूल है ये फल है एक वृक्ष में ही जैसे भेद मान लिए ऐसे भेद मान लो बोले हाँ उसे स्वागत भेद माना जा सकता है परंत स्वागत भेद भी उस तरह से नहीं है जैसे कि सामान्य दूसरी जगह स्वागत भेद दिखता है ब्रह्म में स्वागत भेद है और स्वगत भेद के कारण यह कहा जाएगा कि ब्रह्म में माया का स्पर्श नहीं है परंतु तो माया स्वतंत्र तत्व हो ऐसा नहीं कहा जाएगा माया भगवान का ही एक अंश है और भगवान के श्रीअंग में स्वरूप शक्ति में ऐसी सामर्थ्य है कि वहां वे सब से सब कार्य कर सकते हैं करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ हो करके वे विद्यमान है सब सब कार्य कर सकने में समर्थ हैं। वहां पर सर्ण पाणिपाद, केवल भगवान ही नहीं, नहीं भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु तो। वह भी पूरी तरह से भगवान की तरह से ही समर्थ है अनेक जगह ठाकुर जी के वस्त्र की पूजा हो रही है अनेक जगह ठाकुर जी के नाम भगवान की पूजा हो रही है कहीं उनके चरण चिन्हों की पूजा होती हुई विराजमान है तो उनके चरण में ही नहीं चरण के चिन्ह में भी ये सामर्थ्य है कि वह भी पूरी सामर्थ्य पूरा कार्य कर सकते हैं चरण का काम केवल चलने का है परंतु यहां पर देखना सुनना सुनना सब काम श्री पादपद्म जो हैं वो पाद पद्म कर सकते हैं तो भगवान के अंगों में ऐसी सीमितता भी नहीं है कि वे आख केवल देखेगी और हाथ केवल पकड़ेगा ग्रहण करेगा ऐसी भी भगवान में सीमितता नहीं हाथ केवल शिल्प करेगा ऐसी भी नहीं है चरण जो है वो केवल भक्ति करेगा ऐसी भी नहीं है सब इंद्रियों में सारी सामर्थ्य विराजमान है इसलिए भगवान में स्वगत भेद भी नहीं है तो स्वजातीय विजातीय और स्वगत तीनों भेदों से जो रहित हो और स्वयं सिद्ध हो एक शर्त आनंदात्मक भी हो स्वरूप आनंदात्मक हो मृत्यु हो और स्वजातीय विजातीय स्वगत तीनों भेदों से जो शून्य हो ऐसे तीन गुणों से युक्त जो वस्तु है उसको एक नाम दिया गया नाम क्या है तत्व बदंत तत तत्व विदाह तत्व उसको व्यवहार में भी कहते हैं इसका तत्व तो ये है जो आनंदात्मक सार का अंश है उसको तत्व कहते हैं तो तत्व कहने से ही आनंदात्मकता तत्व कहने से ही नित्यता और तत्व कहने से ही कहीं स्वजातीय विजातीय स्वगत ये तीनों भेद जहां अलग हो विराजमान हो स्वजाति विजाति और स्वगत तीन भेदों से शून्य स्वयं सिद्ध आनंदात्मक जो पदार्थ है उसका नाम तत्व है तो यत यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदी वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों में वेदांत में जिसको ब्रह्म कहा गया और जो ब्रह्म त्व रूप में निरूपण किया गया वा ब्रह्म तत्वता श्री कृष्ण की अंगकांति जैसा ही है जैसे अंगका में कोई स्वरूप नहीं दिखेगा उसमें कोई आकार नहीं दिखेगा ऐसे ही ब्रह्म का अस्तित्व तो दिखता है परंतु तो उसमें कोई आकार नहीं दिखता है वह तम भाव अंग की कांति के रूप में विराजमान होता है यह आत्मांतर्यामी पुरुष इति सोषांश व्यवहार हो परंतु कभी अपने तेज को भी दिखा रहे हैं अपना अस्तित्व में है कोई चीज वो यहां पर है और उसके साथ में आत्मांतर्यामी वह अंतर्यामी पुरुष के रूप में भी साक्षी रूप में भी विराजमान है माने सृष्टि पालन संहार करने वाला और साक्षी ये दो गुण जिसमें विद्यमान हो उसका नाम है परमात्मा तो परमात्मा होकर के भी वह परतत्व अपने आप को जो अद्वैय ज्ञान तत्व है वो कभी अपने आप को ब्रह्म रूप में दिखाता है ब्रह्म का तात्पर्य है परिच्छेद सामान्य उसका अत्यंत अभाव हो जो किसी से ढका न हो और जिस जैसा कोई दूसरा कोई पदार्थ न हो उसको कहेंगे ब्रह्म परमात्मा कहेंगे उसे जो सृष्टि पालन संहार का कारण हो और जो साक्षी होकर के विराजमान है जो कर्म या अन्य जो बंधन है उनके द्वारा वो नियंत्रित नहीं है उसको कोई पाप पुण्य कर्म इनसे वो परे होकर के विराजमान जो साक्षी होकर के विराजमान साक्षी जैसे खड़ा रहेगा परंतु उसे सुख दुख से कोई मतलब नहीं वह उपाधि के सुख दुख से अलग होकर के ही विराजमान है इसी प्रकार जो साक्षी होकर के विराजमान उसका नाम है परमात्मा तो अंतर्यामी पुरुष जो परमात्मा पुरुष है वो पुरुष भी हमारे श्री चैतन्य का अंश विभवा अंश-अंश होकर के विराजमान वे कृष्ण हैं कौन बोले षडश्वर्य पूर्ण या भगवान जब वह परतत्व ही स्वयं सिद्ध भेद शून्य आनंदात्मक जो तत्त्व था वह तत्व ही अपने भगवत स्वरूप को और अपने ऐश्वर्य को भी पूरी तरह से प्रकट कर देता है तो उसको हम कहते हैं भगवान सेठ जी के पास में बहुत धन हैं सेठ जी अपने धन को नहीं दिखाए परंतु उनका रोपदौ है ये हो गया योगद जैसे ब्रह्म सेठ जी अपनी एक आध ग दिखा दें एक आध पेटी दिखा दें तो वो हो गया परमात्मा और सेठ जी अपने पूरे धन को खोल करके और उनके साथ में बैठे और सारे गहनों को पहन करके फिर सभा में बैठे और अपना वैभव दिखाते हुए बेरा ईमान हो वो हो गए भगवान परंतु जो रोब दोब है वो भी कृष्ण ही हैं, जो एक आध माला पहन ली है उन्होंने एक आध पेटी दिखा दी है वह भी कृष्ण ही हैं और जब संपूर्ण अपने माधुरी को दिखा रहे हैं वो भी भगवान ही है तो बदंत तत्त्व में यज्ञ मद्वयम ब्रह्मे की परमात्मे की भगवान ये शब्द थे जो परतत्व है वो तीन रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता है कहीं ब्रह्म कहीं परमात्मा कहीं भगवान इस भगवत्ता में जहां अपने संपूर्ण वैभव को संपूर्ण सामर्थ्य को जो प्रकट करते हुए विराजमान ऐसा जो भगवान है उस भगवान का भी सार क्या अब यह प्रश्न आया पहले तत्व को समझा तत्व में केवल रौपदौप प्रकट हुआ पर छह सामान्य इनसे भिन्न होकर के जो पदार्थ है इनसे उनका जिसमें अत्यंत अभाव है न किसी से ढक सकता है न कुछ जैसा कोई है ऐसा केवल रोप दो प्रकट हो रहा है उसको हम कह देंगे ब्रह्म जहां अपने कुछ गुणों को उसने प्रकट किया और विद कुछ गुण है दो साक्षी होकर के शरीर को उपाधि को चलाना उपाधि का साक्षी होना और सृष्टि पालन संहार इनको कर सकना केवल इन दो गुणों को प्रकट किया तो वो हो गया परमात्मा जहां अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहा है ऐश्वर्य समग्र से वीर से यश ज्ञान वैराग्य इन सबको प्रकट करते हुए विराजमान है सदैश्वर्य को प्रकट करते हुए विराजमान है अपने पूरे वैभव को दिखा रहा है वह हो गया भगवान परंतु तो अभी भी स्वरूप तक नहीं पहुंचे अभी भी कसा रहेगा। यदि भगवान की महिमा भगवान की भगवत्ता तिपाई के ऊपर टिकी हुई है लोभ की ऐश्वर्य की या महिमा की तो हम स्वरूप तक नहीं पहुंचे हमारी जो प्रीति होगी वह कंडीशनल होगी अनकंडीशनल प्रेम नहीं होगा निरुपाधी प्रेम नहीं होगा कहीं ना कहीं किसी कारण से प्रेम कर रही है क्योंकि यदि हमने ईश्वर की आराधना नहीं की तो चाटे पड़ेंगे डंडा पड़ेगा भाई के कारण प्रीति कर रही या उसके पास में बड़ा धन है हम तो बड़े अल्प हैं अणु हैं हमारा हमारे पास में कुछ नहीं है यदि उसकी आराधना करेंगे तो कुछ मिल जाएगा वो कुछ दे देगा लोभ के कारण यदि प्रीति की गई है अथवा उसमें इतनी सामर्थ्य है हम उसकी तुलना में कहीं टिकते नहीं है हम उसके अंश हैं इस कारण हम उससे प्रीति करें ये कारण होने के कारण प्रीति की गई तो ये भी एक कारण हो गया ये कारण नहीं होता तू कौन हम कौन हम अपने इंसान पर खूब मजे में हैं हम क्यों किसी की आराधना करें यह स्थिति हो जाती तो जहां लोग के कारण भय के कारण या ऐश्वर्य के कारण प्रीति की जा रही है वो प्रीति सोपाधिक है स्वरूप के साथ में प्रीति नहीं है परंतु ये तीनों वस्तुएं भी हट जाएं और फिर प्रीति की जाए वो स्वरूप के साथ में प्रीति मां का पुत्र के प्रति पत्नी का पति के प्रति पति का पत्नी के प्रति जो प्रेम है वह इसलिए प्रेम नहीं है कि ये कहीं का राजा है कलेक्टर है धनवान है ये मेरा पति है इस कारण प्रीति है स्वरूप के कारण प्रीति है गुणों के कारण प्रीति नहीं है पद के कारण प्रीति नहीं है इसलिए प्रीति के क्षेत्र में एक चक्रवर्ती राजा का अपनी पत्नी से प्रेम और एक झोंपड़ी में रहने वाला गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उस दंपति का प्रेम प्रेम दोनों का एक साथ है उसमें कोई अंतर नहीं है तो क्योंकि स्वरूप से प्रीति की जा रही है वहां उपाधि से प्रीति नहीं की जा रही उपाधि से प्रीति न करके स्वरूप से प्रीति कहा होती है स्वरूप से प्रीति होती है माधुरी में माधुर्य भगवत्ता साइन परचारुक व्यासे नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्ण याची जनाई ते यह सुन माते भक्त जगह माधुरी ही भगवत्ता का सार है माधुरी कैसे कहेंगे उसकी परिभाषा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ दे रहे हैं कि महा ऐश्वर्य से आविर्भाव अनाविर्भाव नरवत लीलाया अपरित्याग माधुर्य ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है पंत मनुष्य लीला का त्याग नहीं किया गया उसका नाम है माधुरी यदि मनुष्योत्ला का त्याग हो जाता है तो उसका नाम हो जाएगा ऐश्वर्य तो जहां स्वरूप से प्रीति होगी वहां स्वरूप के माधुर्य से प्रीति की जाएगी तो स्वरूप के माधुर्य से प्रीति वह सबसे ज्यादा कहां हुई माधुर्य से प्रीति होती है नरवत लीला देवलीला में माधुर्य से प्रीति नहीं होती देवलीला में ईश्वर्य से प्रीति होती है इसलिए जहां पर श्री रामलीला है जहां पर श्री कृष्ण लीला है जहां गौरव लीला है वहां पर व्यक्ति से प्रीति है उसके गुणों से प्रीति नहीं श्री जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु को यदि वे महाप्रभु कहीं वेदांत की और सिद्धांत की और भक्ति की बात करने लगे तो भयभीत होकर के स्वरूप से प्रीति करते हुए श्री जगन्नाथ पोरंदर महाप्रभु की शिक्षा रोक देते। बोले नहीं घर में बैठाओ। सारे गांव वाले आकर के कह रहे हैं कि कैसे पिता हो जगत के जो पिता हैं सारे जगत की रीत तो ये है कि सब पिता रोते रहते हैं बोले बालक बड़ा उदमी है पढ़ने नहीं बैठता है पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं है दिन भर उधम उधम करता है कैसे इसका आगे जीवन चलेगा ये पढ़े सब तो पढ़ाना चाहते हैं और तुम्हारा बालक पढ़ने में इतना हुश्यार उसको तुम घर पे बैठा दे जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं ना ना पढ़ने लिखने से बालक और घर छोड़ करके कहीं चला गया विश्वभर जैसे चला गया वैसे ये भी चला गया तो कहीं जैसे बड़ा भाई चला गया ऐसे ये भी चला गया तो अनर्थ हो जाएगा इसलिए मैं घर में रहूं शची मा माँ भी कह रही है बोले नहीं नहीं बालक को पढ़ने दो आर्य क्यों बालक को घर में बैठा रखा है रोक रखा है घर में उधम ही उधम करेगा और तो कुछ है नहीं वहां जाएगा कुछ शास्त्र का अध्ययन करेगा ठीक है कुछ पढ़ेगा योग्य बनेगा मूर्ख बालक के साथ में कौन ब्याह करेगा बोले नहीं क्या जगत में लंगड़े अंधों के ब्याह नहीं होते हैं काले अंधे लंगड़ों के भी ब्याह हो जाते हैं कोई इसके भाग्य में होगा अपने ब्याह हो जाएगा ब्याह भी चिंता मत करो जो घर में है इतना इकट्ठा करके रख जाऊंगा बेटा खाता रहेगा जन्म भर इसकी भी चिंता नहीं जितना है उतने में रहे पढ़ाऊंगा नहीं तब मां पर को कोई लीला कर ले रखी हुई है और उन और उन हरियाओं के के ऊपर जाकर बैठ कि पढ़ाओगे नहीं तो सभी जगह तो ब्रह्म है इन हरियाओं में ब्रह्म नहीं है क्या मुझ में भी ब्रह्म है तुम में भी ब्रह्म है ऐसी बात जब कहे तब श्री मां से जब ये अनुमति ले ली कि मां हानियों से तब उतरूंगा जबकि मुझे पढ़ने की अनुमति प्रदान करोगे मैं पढ़ने जाऊंगा और जब सचिव माने ऐसा कहा तब श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर श्रीमद महाप्रभु को पढ़ने की आदेश देते हैं परंतु ये लीला कहीं ये दिखाती है कि स्वरूप से प्रीति उपाधि से प्रीति नहीं बालक विद्यावान है या नहीं है गुणी है या नहीं है इससे प्रीति नहीं है बालक के गुणों को देखकर के विद्या को देख करके माता पिता प्रीति नहीं कर रहे हैं माता पिता प्रीति कर रहे हैं श्री जगन्नाथ मिश्रपुरंदर कह रहे हैं प्रीति कर रहे हैं बोले मैं तुमसे प्रीति करूंगा बालक से प्रीति कर रहा हूं जगन्नाथ मिश्रपुरंदर के सामने यदि श्री महाप्रभु कभी किसी तैर्थिक ब्राह्मण के प्रसंग में और यदि अपने गोपाल स्वरूप को नारायण स्वरूप का दर्शन कराए तब भी और सब कहेंगे अब तो तुमको विश्वास हो गया जगन्नाथ मिश्रपुरंदर से कि तुम्हारा बालक नारायण है श्री जगन्नाथ मिश्रपुरंदर कहेंगे बोले ना ना ये नारायण नहीं है तो नारायण की अलग महिमा है कोई कितना भी कहे ये निमाय मेरा पुत्र है ये नारायण नहीं मैं इसे नारायण करके नहीं मानू क्या बात ये स्वरूप से प्रीति है ये नारायण है इसलिए प्रीति नहीं मैं इसको नारायण नहीं मानता जगत कह दे ब्रह्मा आकर के कह दे कि तुम्हारा पुत्र नारायण है तब भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं मैं उसे अपना पुत्र ही मानूंगा यशोदा मैया कभी भी श्री कृष्ण को अपना ये नारायण है ऐसा नहीं मानती हैं ये अपना पुत्र ही मानती हैं नारायण के मुख में मैंने विष्णु का जो दर्शन किया मृदभक्षण लीला में या जमाई की लीला में जिमरण लीला में वैकुंठ का ब्रह्मांड का दर्शन किया ये मेरे भ्रम होगा अथवा नारायण की कोई महिमा होगी मेरे पुत्र की महिमा नहीं नारायण की महिमा अद्भुत है कि पंगम तो दिन के बालक के द्वारा पूतना को मारने मेरे बेटा ने पूतना को थोड़ी मारा नारायण की कृपा ने मारा है नारायण ने किसी को भी जाने किसको अपना निमित्त बना लिया मेरा पुत्र तो निमित्त है उसमें सामर्थ्य नहीं है यहां स्वरूप से प्रीति है कृष्ण के गुणों से प्रीति नहीं तो पहले आया था तत्व, तत्व तो जो ज्ञान तो उससे बढ़कर के और सूक्ष्म वस्तु हुई ब्रह्म जो परिच्छेद सामान्य इनसे अत्यंत अभिन्न हो उससे बढ़कर के और सूक्ष्म स्थिति हुई वो हुआ परमात्मा जो साक्षी और सृष्टि पालन संहार का कारण है पंत इसको भी खंडन करते हुए तब और ज्यादा सूक्ष्म वस्तु आई वो आई भगवान जिनमें षण ईश्वर्य हैं पंत षण ईश्वरी के कारण प्रीत न होकर के जहां एक छठी चीज आई पांचवी चीज आई वो पांचवी चीज आई लौकिक सद्बंध भाव उस लौकिक सदभाव में ही स्वरूप से प्रीति होती है तो तत्व ब्रह्म परमात्मा भगवान फिर लौकिक सद्बंधु भाव ये पांचवी कोटि में आकर के जो लौकिक सद्बंधु भाव है उसमें जैसी प्रीति होती है वो ही प्रीति सर्वोत्तम होकर के विराजमान है षडेश्वर्य so, पूर्ण यही भगवान स स्वयं अयम स्वरूप का आश्रय लेकर के पहली चार चीज विराजमान है स्वरूप मुख्य है तो जो स्वयं ये श्री कृष्ण है वे ही श्री चैतन्य वे कृष्ण ही परम तत्व है और उन कृष्ण के साथ में लौकिक सद्बंध भाव वही आयम कृष्ण ये जो कृष्ण है ये कृष्ण ही मुख्य हैं और ये कृष्ण कौन है चैतन्य होकर के विराजमान है सचैतन्या कृष्णात जगत परतत्वम परमे हो श्री चैतन्य ही परतत्व होकर के विराजमान है उन चैतन्य से बढ़कर के कोई दूसरा परतत्व नहीं है ऐसे यहां पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया तो मंगलाचरण में यहां पर छह श्लोक प्रयोग प्रयोग किए गए हैं छह श्लोकों का मंगलाचरण है ये इनमें पहले श्लोक में सामान्य मंगलाचरण था फिर दूसरा जो श्लोक है उसमें विशेष वंदना थी कि श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद इनकी हम वंदना कर रहे हैं और तीसरा जो श्लोक है वो तीसरे श्लोक में वंदना हुई के बसु निर्देशात्मक के जो परतत्व हैं उन परतत्व की हम वंदना कर रहे हैं अब चौथा एक श्लोक वर्णन कर रहे हैं उस चौथे श्लोक में श्रीम महाप्रभु के अवतार के प्रयोजनों का वर्णन करेंगे महाप्रभु के अवतार के तीन प्रयोजन हैं एक प्रयोजन है सामान्य प्रयोजन दूसरा जो प्रयोजन है वो बाह्य प्रयोजन तीसरा जो प्रयोजन है वह कहीं अंतरंग प्रयोजन सामान्य प्रयोजन क्या है भक्ति धर्म का प्रचार करना एक सामान्य प्रयोजन है नाम की शिक्षा प्रदान करना। ये सब बाह्य प्रयोजन श्री महाप्रभु का अवतार केवल नाम का प्रचार करने के लिए धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं हुआ महाप्रभु का जो अवतार है वह नाम प्रचारक का अवतार है माना परंतु एक बाह्य प्रयोजन है मुख्य प्रयोजन नहीं तो महाप्रभु के अवतार का जो सामान्य प्रयोजन है वो सामान्य प्रयोजन अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना और युग धर्म क्या है नाम उस नाम का प्रचार करना पंत ये एक बहुत साधारण प्रयोजन है श्री महाप्रभु के अवतार का एक मध्यम प्रयोजन है वो है बाह्य प्रयोजन वो बाह्य प्रयोजन क्या है अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करना सामान्य प्रयोजन है युग धर्म का प्रचार वायु प्रयोजन है वह है अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करना अनर्पित चरी भक्ति क्या है बोली जिस भक्ति को आप कृष्ण रूप में भी दान नहीं दे सके उस भक्ति को दान देना उस भक्ति का प्रचार करना वो अनर्पचरी भक्ति है मंजरी भाव की भक्ति भावोल्लासमयी भक्ति उसी का नाम है अनर्पचरी भक्ति उसका दान करने के लिए श्रीमद महाप्रभु प्रकट श्री भुष्वहानंद ने उनकी कृपा से उस प्रेम की प्राप्ति होगी परंतु श्री भुषवानंद ने वे उस प्रेम को केवल अंतरंग जनों को देंगी वहां पर रेबड़ी बटेगी रेबड़ी संस्कृति वहां पर चल रही है उसे काम भी चलेगा अपने अपने जन जो है उनको दिया जाएगा जीव मात्र को प्रदान करना है दुर्लभ कृष्ण दे नहीं सकते हैं क्योंकि कृष्ण के पास में है नहीं जब राधा कृष्ण मिलस्तनु होकर के श्री गौर हरि प्रकट होंगे तब उस अनिर्पित चरी भक्ति को आप उन्मुक्त रूप में सब को प्रदान कर प्रदान कर तो श्रीमद महाप्रभु के अवतार का एक मध्यम परंतु फिर भी अंतरंग नहीं पाई है कारण जो है वह बाह्य कारण है अंदर चली भक्ति प्रदान करना और उससे भी अंतरंग कारण है वो अंतरंगिक कारण है वो है कहीं आश्रय जाती प्रेम का आस् करना तो महाप्रभु के अवतार के तीन प्रयोजन हुए एक हुआ सामान्य प्रयोजन अर्थात युग धर्म नाम भगवान उनका प्रचार करना नाम साधन का प्रचार करना यह हुआ बाह्य प्रयोजन एकदम सामान्य प्रयोजन उसके बाद में बाह्य प्रयोजन हुआ जिस प्रेम को कृष्ण दे नहीं सकते हैं राधा रानी केवल अपने अंतरंग परकरों को ही दे रही हैं घर घर में बांट रही हैं नुकुंज मंदिर में जो सखियां हैं उनको तो मिल रहा है जंगल में मोर नाचा किसने देखा तुमने बांटा होगा अपने परिकरों को हमको क्या पता हमको तो कोई लाभ हुआ नहीं इसलिए राधा उस प्रेम को सबको प्रदान करनी रही हैं जब राधा कृष्ण मिलतन होकर के आप प्रकट हुए तब उस प्रेम को आप जीव मात्र को प्रदान करते हुए विराजमान हो रही हैं वो जो महाप्रभु का प्रयोजन है वह है अंतरंग प्रयोजन ये अंतरंग प्रयोजन भी तीन प्रकार का है उसको आगे के पद में निरूपण करेंगे अभी ये मध्यम जो प्रयोजन है उसका निरूपण कर रहे हैं बहिरंग प्रयोजन है नाम का प्रचार कल धर्म का प्रचार युग धर्म का प्रचार ये है मध्यम प्रयोजन श्रीमद महाप्रभु का जब कल्पावतार हुआ उस कल्पावतार में युगावतार भी सम्मिलित हो गया ये नाम धर्म का प्रचार करना यह तो युगावतार का काम युग धर्म का प्रचार कलयुग का धर्म है मुख्य रूप से नाम उस नाम का प्रचार श्रीमद महाप्रभु के माध्यम से किया गया अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली हुआ परंतु यह मुख्य प्रयोजन नहीं है महाप्रभु के अवतार का मुख्य प्रयोजन है जो विशेष प्रयोजन है वो विशेष प्रयोजन है भावोल्लास को प्रदान करना मंजरी भाव को प्रदान करना अनर्पित शरीर भक्ति को प्रदान करना तो अनर्पिचरी भक्ति को ही हम कहेंगे मंजरी भाव या भावोल्लास ये प्रदान करने के लिए शिव महाप्रभु विशेष रूप से अवतरित हुए और उन्होंने श्री राधिका चरण दास से इनको कहीं जीव मात्र को प्रदान किया कि के आश्चर्य सेवाशनाम बर्माताम करुतवा इस भाव को साधक भी कहीं धारण करे और वह श्री प्रियालाल इनकी सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान करके वह विराजमान इसको धारण करके विराजमान बिराज भावोल्लास कैसे प्रदान किया उसे कर रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं चौथे श्लोक में अनर्पित चरीत करियरकदी सदा हृदय कंद स्फुत वह शचीनंदन श्री शचीनंदन आप सब स्वभक्तगणों के हृदय में स्फुर प्रकटीनंदन आप भक्तगणों के हृदय में स्फुरी श्री श्याम सुंदर के मन में गोलोक में विचार रहा कि मैंने बहुत दिन से एक भक्ति सबको नहीं दी है जिस भक्ति का मैं आस्वादन स्वयं करता हूं जो सर्वोत्तम भक्ति है उसका तो मैंने किसी से को दान किया ही नहीं सर्वोत्तम भक्ति कौन सी है बोले श्री राधिका का कि दासी बनकर के जीव उत्पन्न हो और वो राधिका के सुख का विचार करके उनकी सेवा करें राधिका का सुख क्या है युगल का मिलन तो राधिका का सुख अपना सुख है ही नहीं राधिका का सुख तो है युगल मिलन तो मंजरी भाव के द्वारा निज अभिमान तो राधिका दासी और जीवन का लक्ष्य युगल को सुख देना ऐसा विचार करके ही ऐसी जो भक्ति है उस भक्ति को मैंने अभी किसी को दिया नहीं ऐसी अनर् भक्ति को मुझे देना है कृष्ण स्वरूप में भी श्री श्याम सुंदर भक्ति योगम मुक्ति दे देते हैं परंतु भक्ति योग नहीं देते हैं बड़े कठिन में शुद्धा भक्ति देते हैं अन्य अभिलाषता शून्य ज्ञान करनावृत कृष्णानुशीलन कृष्ण को सुख मिले ऐसी भक्ति देते हैं शुद्धा भक्ति देने में भी इतनी कंजूसी तब भाव भक्ति देने में तो क्या कहना जो भावों भावोल्लास में भक्ति है उसका तो कहना ही क्या राधिका दासी को प्रदान करना वो तो बहुत ऊंची बात है तो श्री मंद में विचार कर रहे हैं कि जिस शुद्धा भक्ति को प्राप्त करके भक्त कृतकृत्य होते हैं जीवन कृतकृत्य होता है जब उस भक्ति को देने में भी मैं कंजूस हूं मैं उन्मुक्त हस्त नहीं हूं मुक्त हस्त नहीं हूं ऐसी स्थिति में मुझे कोई ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ेगा जिसमें मैं उस प्रेम को दान कर पश्चिम महाप्रभु के रूप में जब विराजमान हुए तब पात्र आपात्र विचार न बोलते न परम वीक्षते पात्र पात्र का विचार न करके स्वपरता का विचार न करके उन्मुक्त रूप से उस प्रेम का दान किया तो जो भक्ति है भावोलास या मंजरी भाव की भक्ति वह चरा बहुत दिन से श्री कृष्ण ने न तो स्वयं ने पाई थी और न किसी को दी स्वयं होता तो दूसरे को देते स्वयं में भी उस प्रीति की अभी अपूर्णता थी प्रियाजी जब भाव देंगी कांति देंगी तब आप उस श्रेष्ठ भक्ति को आश्रय जाति भक्ति का आस्वादन करेंगे और आश्रय स्वरूपा श्री राधिका का अनुग्रह ग्रहण करके फिर उनको दिया जा सकता है तो कृष्ण विषय हैं कृष्ण आश्रय है नहीं इसलिए कृष्ण को वो भक्ति नहीं थी इसलिए दे नहीं सके पहले कृष्ण विषय से आश्रय बने और आश्रय बनकर के फिर उस प्रेम का सबको दान करें इसके लिए श्री कृष्ण ने गौर होकर के अवतार धारण किया नि गौर हरी तो चिरात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है चिरात का मतलब है कृष्ण स्वरूप में भी वे विषय बने रहे वे आश्रय नहीं बने जब श्री राधिका ने अपना स्वरूप और भाव उनको दिया तब वे आश्रय बने और आश्रय बन करके फिर उस भक्ति का कृष्ण राधिका बन करके, बन करके करके अर्थात उस भक्ति का फिर जीव मात्र को दान कर सके तो ये कृष्ण के हृदय में एक अभिलाषा थी जो कि पूरी हुई अनपति चरी जो भक्ति थी उसको चिरात्मा ने बहुत दिन से आप स्वयं प्राप्त करना चाह रहे थे और स्वयं प्राप्त करने के साथ साथ जगत को भी बांटना चाह रहे थे परंतु अब करुण या अवतीर्ण करुणा स्वरूप किशोरी जी ने जब करुणा करके शांतर को अपना भाव और कांति दोनों प्रदान की तब करुण या कृष्ण लीला के ही एक परिशिष्ट के रूप में श्री कृष्ण गौर हो करके अवतरित हुए गौर हरि गौर होकर के अवतीर्ण हुए करुण या अवतीर्ण अब ये करुणया शब्द जो है वो सब जगह चलेगा सब जगह इसका अन्वय है करुणा के कारण ही जीवों के ऊपर भी अनुग्रह करना है इसलिए कलुग में अवतीर्ण हुए वे करुणा, वे? करुणा वे? में जितनी करुणा जल्दी उत्पन्न होती है उतनी सतयुग सत्युग द्वाप नहीं है। जीव। है अलग है। करते रहो करते रहो पूजा पंथ कलयुग के पास में कोई साधन नहीं है ऐसे दिन के ऊपर दयालु को जल्दी कर पाती है हट्टा खट्टा कोई हो तो उसके ऊपर दया नहीं आती है इसलिए श्री भगवान को सतयुग में त्रेता में द्वापर में उतनी जल्दी कृपा नहीं हुई तो करुण या कलव करुण या अवतीर्ण करुणा के कारण ही अवतीर्ण हुए कि जीवों के ऊपर अनुग्रह करना है वो भी कलयुग के जीवों के ऊपर विशेष रूप से अनुग्रह करना है अतः करुण या कलव अवतीर्ण करुणा में कलयुग में अवतीर्ण हुए तो कलयुग के जीव नि है अकिचन उनके पास में ना ज्ञान का साधन है कि वे तप कर ले उनके पास में यज्ञ का साधन है न उनके पास में पूजा का साधन है कृत्य अध्याय विष्णु तीर्थायम ये मखई द्वापरे परिचर्या कोई भी साधन नहीं है कल एकमात्र यही साधन समय पढ़े अब कृपा के द्वारा करुणे समर्पित में करुणा शब्द समझ के लगेगा करुणा के द्वारा जो अपना निज धन था उसको भी वे समर्पित करना चाहते हैं कौन से धन को समर्पित करना चाहते हैं उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल रस वाली भक्ति को क्या बात उन्नत उज्जवल रस वाली भक्ति कौन सी है बोल ब्रज गोपिका गुरु का प्रेम जहां पर किसी कारण से प्रेम नहीं है दंपति भाव के कारण प्रेम नहीं है जहां लोक वेद की मर्यादा से भी अलग हट करके जो प्रेम है वो उन्नत है यदि कहीं विवाह संबंध है तो विवाह संबंध के कारण वो प्रीति नहीं है उन्नत प्रीति वो होगी जहां पर कोई कारण नहीं ऐसा जो उज्जवल रस है उस उज्ज्वल उज्जवल का तात्पर्य है निज स्वार्थ से रहित पत्नी में स्वार्थ हो सकता है अपना सुख भी हो सकता है जो सामान्य है उसमें तो धन का लोभ ही एकमात्र कारण है इसलिए उसमें उज्ज्वलता नहीं है उसमें स्वार्थी स्वार्थ है कहीं धनिष्णा है कहीं अपनी इंद्रियों की ईषणा है तो सामान्य में या विवाहिता में भी कहीं ना कहीं धनेशा या निज इंद्रिय होती है परंतु श्री ब्रज गोपिका में जो प्रीति है वह उज्जवल है उसमें न अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना है न किसी धन को प्राप्त करने की कामना है इसलिए वो उज्ज्वल है उज्ज्वल का तात्पर्य स्वार्थ रह पत्नी में भी स्वार्थ है सामान्या में भी स्वार्थ सामान्य में धन का धन कमाना है पत्नी में निस्वार्थ है मैं विवाहिता हूं फेरे लिए हैं, मेरा बराबर का अधिकार मैं अपने अधिकार को प्राप्त कर रही हूं तो श्री ब्रिज गोप्रिका गण इनमें कहीं भी स्वार्थ नहीं है इससे उज्जवल ये उज्जवल का तात्पर्य है स्वार्थ की जहां मेल नहीं है स्वार्थ का धब्बा नहीं है इसलिए उज्ज्वल ऐसी उज्ज्वल रस की स्वभक्ति अपनी भक्ति रूपी संपत्ति को करुण या समर्पित करुणापूर्वक समर्पित करना चाहते करुणा भी जुड़ेगी राजा करुणापूर्वक अपने धन को अपनी निर्धन प्रजा को बांट करके उसे धनबान करना चाहता है उसने हाथी के ऊपर मोहर रत्नों के बोरा रख रखे हैं स्व आदि पर बैठा और दोनों हाथ से बोरों में से भर भर करके वो रत्नों को लुटा रहा है प्रजा लूट रही मोहरों को लुटा रहा है अब वो केवल वो ही नहीं वो लुटाएगा वह अपने साथ में बैठे हुए जितने भी अन्य जन हैं उनसे भी कहेगा तुम भी लुटाओ तो श्री गौर पदकर भी उस समय उन्मुक्त रूप से उस धन को लुटा तो स्व भक्ति स्वभक्ति कहने का मतलब है कि इसमें उसको कोई दोष नहीं दे सकता है कि ये भक्ति तुमने कहीं अर्जन की है ये भक्ति तुमने प्रजा के टैक्स लेकर के पैदा की है इसको कैसे तुम यू ही लुटा सकते हो राजा का जो निज का धन है तो उसको वो लुटा सकता है टैक्स का जो धन है उसके लिए कोई उससे क्वेश्चन कर सकता है तो भाई प्रजा का धन है उसको इस तरह से आप नहीं उठाओगे परंतु मेरा धन मैं अपने कुर्ते को लुटाऊं पहने रहूं मुझे लुटाऊ वाला कौन है इसलिए शब्द का प्रयोग किया ये भक्ति कहीं बाहर से नहीं आई है ये उनका अपना धन है इसलिए उसको लुटा रहे हैं इसलिए उनमें जो अपने का दोष अपने साधनों का दुरुपयोग करने का भी आक्षेप उस राजा के ऊपर नहीं आता पा यदि उसने वो धन कहीं बाहर से अर्जित किया होता तब उसको लुटाता तब तो ये होता भाई मध्यवित्ती व्यक्ति ने जो इन टैक्स जमा किया है उसको तुम ऐसे कैसे लुटा सकते हो किसी दूसरे को उसका सदुपयोग होना चाहिए पर ये राजा के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्वभक्ति है अपनी भक्ति को वो लुटा रहा है हरि ऐसे जो हरि है वे करुणा से युक्त होकर के विराजमान है सुंदर होकर के प्रकट हुए द्वितीय कदम सब के समान सुंदर जो कांति है उससे वे संदीपित होकर के प्रकाशित होकर के विराजमान वे जो श्री हरि हैं वे सुंदर जो दुति है स्वर्ण के समान जो दुति है उससे प्रकाशित होकर के भी विराजमान है सदा हृदय वह श्री गौरहरि तुम लोगों के हृदय में स्फुरित हो ब्राह्मण का आदत होती है आशीर्वाद देने की रूप गोस्वामी जी की आदत है ब्राह्मण है निकलना आरत तो वह परंतु भक्तगण कभी कभी प्रार्थना करते हैं हमारे कृपा करती है आशीर्वाद की तो, तो शचिन संस्कार कहा जाएंगे उस संस्कार में कह गए कि तुम सब भक्तगणों के हृदय में वे श्री शचिनित तो हो परंतु हम तो प्रार्थना करेंगे कि वे शचिन हमारे हृदय में स्फुरित हो शची मंदना। शची मंदना। आहा, आपके में अथवा अत्यंत अंतरंगता जहां होती है वहां पर अपने धन को आपका ही धन कहा जाता है बोले अरे ये लोटा किसका है बोले आपका ही है ये निकल जाता मेरा है कहीं रखा हुआ है कोई किसका लोटा रखा हुआ है बोले आपका ही है तो आपका कहने का मतलब तत्वता तो आपका नहीं है जैसे अपना है ये शिष्टाचार में कह दिया जाए किसका बालक है बोले आपका बालक है ऐसे ही स्वरत वह कह कहकर के अत्यंत कृपा में अत्यंत आदर में यह वह शब्द का प्रयोग किया है कह रहे हैं वो श्री शशीनंदन हमारे ऊपर अपूर्व से कृपा करते हुए बेराइमान स्वरत शचिन शन कहने का भी एक विशेष प्रयोजन है और वो प्रयोजन ये कि यदि कोई शची माँ का नाम लेता है तो महाप्रभु उसकी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं कि अरे ये मेरी माँ का नाम ले रहा है अतः ये तो मालूम होता है कि मुझसे परिचित है मेरे गांव से मेरे जन्म से परिचित है ऐसे व्यक्ति के साथ में तो सहज प्रीति श्रीमद महाप्रभु की हो जाएगी तो शचीनंदन शचीनंदन कहते श्रीमन महाप्रभु मात्र भक्त हैं और मात्र मातृभक्त होने के कारण वे अत्यंत अत्यंत प्रीति करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये चौथा श्लोक हुआ जिसमें महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण को मन मध्यम कारण को प्रकट किया गया अब पांच और छ दो जो श्लोक लो, हैं उन श्लोकों में श्रीमद महाप्रभु के अवतार के मुख्य मूल प्रयोजन को प्रस्तुत किया जा रहा है पांच और छह पांचवा श्लोक है राधा कृष्ण प्रणय प्रकृति ही लालनी शक्ति अस्क भेद देह एका वकुधुक्त चैत प्रकटमधुना तद्वयं चैक्य राधा भावद्युत सुवल नौमी कृष्णस्वीश्री तो हरि राधा रानी की जय राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधा कौन बोले रास में दौड़ करके जो कृष्ण के पास में पहुंच गई राम ने रास और धाम ने दौड़ धावन धावन रास में दौड़ करके कृष्ण के पास में जो पहुंच गई उनका नाम है राधा ब्रम्भव्य पुराण मैं स्वयं जब तक दो स्वरूप धारण नहीं करूं आश्रय और विषय तब तक अपने आनंद का मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं स्वरूपानंद तो मुझे प्राप्त है परंतु स्वरूपानंद प्रकट आनंद के रूप में मुझे प्राप्त नहीं है तो प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए मुझे आनंदात्मक जो स्वरूपानंद है उस तो स्वरूपानंद को दो भागों में बांटना पड़ेगा स्वरूपानंद के द्वारा कभी भी आस्वादन की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती कागज जो है इसमें भी पंचमहाभूत हैं पंच से बना हुआ पृथ्वी जलवायु तेज आकाश इस कागज में भी इस कागज में भी कहीं अग्नि है पंत इस कागज के ऊपर यदि प्रेशर कूकर को, को एक हजार वर्ष तक रखा जाए तब भी दाल गलेगी नहीं स्वरूप आनंद तो है स्वरूप अग्नि तो है पंत प्रकट अग्नि नहीं प्रकट अग्नि की आवश्यकता है श्याम सुंदर स्वरूप आनंद में विराजमान है प्रकट आनंद नहीं है इसलिए मन में विचार कर रहे हैं कि प्रकट आनंद प्राप्त करने के लिए आनंदात्मक मैं जो हूं मुझे ही दो रूपों में अपने आप को प्रकट करना पड़ेगा एक आश्रय और एक विषय तो वे आनंद मात्र श्री सुंदर मात्र का तात्पर्य है स्वरूप भगवान को कहा गया चिन्दमात्र सन्मात्र आनंद मात्र मात्र का तात्पर्य है चित सत और आनंद यह भगवान से भिन्न वस्तु नहीं है भगवान और भगवान का स्वरूप एक है मातृमा ने स्वरूप आनंद ही उनका स्वरूप है ज्ञान ही उनका स्वरूप है सत ही उनका स्वरूप है मातृमा ने स्वरूप तो जो आनंद स्वरूप कृष्ण थे वे प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए उस समय दो होना चाहते हैं स एक रमते द्वितीय मई छत और उसी समय श्री राधिका विषयानंद होकर आश्रय आनंद होकर के विभाव होकर के श्री राधिका प्रकट हुई श्री रास मंडल जहां पर श्री कृष्ण खड़े हुए थे वहां पर सीमा में श्री राधिका आश्रय आलमन होकर के वे विराजमान हुई श्याम सुंदर विषय आलम्बन होकर के मध्य मद, में विराजमान हैं और श्री राधिका दौड़ करके श्री कृष्ण के पास में आकर के खड़ी हुई इसलिए उनका नाम हो गया राधा रासे संभु रास में उत्पन्न होकर के दधाव हर संभव जब वे हरि के पास में दौड़ करके पहुंची तो उन्हीं का नाम हो गया राधा राधा शब्द इतना मधुर कि राधा शब्द का उच्चारण करने पर श्री कृष्ण अपने आप को भी भक्त को प्रणाम कर देते हैं उनके बशीभूत हो जाते हैं ये उनकी ही अपूर्वी स्थिति है रा शब्द का उच्चारण करने पर श्री कृष्ण अपने आप को दे देते हैं रा शब्द का अर्थ होता है दान धा शब्द का अर्थ होता है धारण करना राधाने धार धारण तो श्री कृष्ण जो रा शब्द का उच्चारण करेंगे उनको तो अपने आप को दे देंगे और धा का तात्पर्य है कि वे उस व्यक्ति को सर्वदा सर्वदा राधे का परकर में स्थापित कर देते हैं और स्वयं भी आप उसके अधीन होकर हो तो के विराजमान हो जाते तो रा शब्द के उच्चारण के द्वारा श्री कृष्ण शुद्धा भक्ति प्रदान कर देते हैं और धा शब्द के द्वारा श्री कृष्ण उस भक्त को अपनी अधीनता उसको भी प्रदान कर देते हैं और उसका उसे सर्वदा सर्वदा श्री राधिका के परिक्र में उस जीव को स्थापन करते हैं अतः राधा शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि जो राधा शब्द का कर उच्चारण करेगा उसे केवल शुद्धा भक्ति ही प्रदान करेंगे बल्कि उसे राधिका परिकर्म में स्थिति प्रदान करेंगे शुद्धा भक्ति खुद देंगे परंतु राधिका परकर जो है उसको भी प्रदान कर देंगे तो राधा शब्द के द्वारा श्री राधिका परकर की प्राप्ति होगी इसलिए राधा शब्द का उच्चारण राधा नाम का उच्चारण वह श्री कृष्ण श्री राधिका परिकर की प्राप्ति कराने वाला है तो यानी किसी को राधिका परकर में स्थान प्राप्त करना है तो उसे फिर राधा नाम का भी आश्रय लेना चाहिए ये कहने का तात्पर्य मान्य मंजरी भाव प्राप्त करा करके श्री कृष्ण की युगल सरकार की सेवा करने का सौभाग्य उसको प्राप्त होगा तो राधा श्री राधे का कौन है श्री स्वरूप दामोदर अपनी कर्चा में कह रहे हैं कि कृष्ण प्रणय प्रकृति ही श्री कृष्ण का जो प्रेम है उस प्रेम का ही विकृति माने परम परम निष्कर्ष हो करके विराजमान विकृति का मतलब विकार नहीं विकृति का मतलब है विशिष्ट कृति राधा प्रेम का जो सर्वोत्तम स्वरूप है कृष्ण प्रेम का जो विशिष्ट कृति है विशिष्ट फल है वे ही श्री राघ का राधा ने ने दांगे धाम श्री श्री राधा का आश्रय देने पर श्री राधे का कृष्ण प्रेम देंगे अपनी दासी को प्रदान करेंगे और ने दासी समझ करके हमको धारण करेंगे इसी प्रकार राधा शब्द का तात्पर्य है कि जो राधा शब्द का उच्चारण करेंगे उनको कृष्ण अपने प्रेम का भी दान करेंगे साथ के साथ में उसे श्री राधिका परिकर में भी अवस्थिति प्रदान कर देंगे ऐसी जो राधाएं हैं वे राधा कृष्ण के प्रणय माने प्रेम का विशिष्ट कृति माने विशिष्ट फल होकर के विराजमान प्रेम का सर्वोत्तम फल यदि कोई है तो वो राधिका हैं प्रेम वृद्धि क्रमे मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हो प्रणय वृद्धि का तात्पर्य है महाभाव स्वरूप होकर के श्री राधिका विराजमान है राधनी शक्ति असमान श्री राधा कृष्ण की ही आल्हादनीय शक्ति हैं जो आल्हादनीय शक्ति कहीं साक्षात आश्रय रूप में आज प्रकट हुई हैं स्वरूप में कृष्ण में भी शक्ति होकर के विराजमान थी आज आश्वे बन करके जब विराजमान हुई तो वे प्रकट आनंद होकर के प्रकट आश्रय होकर विराजमान हुई जैसे प्रकट अग्नि ही कार्य करती है अर्थक्रिया कारक होती है जो स्वरूप अग्नि है वह अर्थक्रिया कारक नहीं है जब तक प्रकट अग्नि नहीं होगी ऐसे ही श्री स्वामी साक्षात रूप से शाम सुंदर से जब प्रकट होकर के विराजमान होंगे तो वे कृपा करके प्रेम का दान करने वाली होंगी हादनी शक्ति वे आह्लादमी शक्ति प्रकट आह्लादमी शक्ति होकर के आश्रय स्वरूपा होकर के उस रस को पोषित करने वाली और दान करने वाली हुई जैसे सर्वत्र अग्नि विराजमान है परंतु वो अग्नि काम नहीं करेगी प्रकट अग्नि काम करेगी ऐसे ही आश्रय अग्नि आश्रय आल्ला शक्ति होकर के आश्रय स्वरूप धारण करके जब वे विराजमान होंगे तब वे हमारे लिए उपयोगी होंगी वे श्री राधिका जो कृष्ण के प्रेम का सर्वोत्तम विकार है सर्वोत्तम परिस्थिति स्थिति है माने महाभारत स्वरूप है कृष्ण प्रणय प्रकृति और आह्लादनी शक्ति, शक्ति, शक्ति है आल्ला शक्ति भी प्रकट आह्लादनी शक्ति है एकात्माना वपी वे स्वरूपभूत होकर के तो सदा से विराजमान है कृष्ण से कभी अलग है ही नहीं परंतु भूवे पुरा देह वे पृथ्वी के ऊपर उस आनंद के प्रकट आस्वादन करने के लिए आश्रय होकर के प्रथक से प्रकट हुई शाम सुंदर हो गई विषय और हो जब दो अलग अलग होकर के प्रकट हुए तब जैसा स्वाद प्राप्त होगा जैसी लीला संभव होगी ऐसे अकेले में लीला संभव नहीं होगी अतः एक ही पदार्थ आश्रय और विषय दो रूपों में विराजमान दम गतम तम तो। चैतन्यक्षम प्रकट मधना वे श्री गौ महाप्रभु ही चैतन्य होकर के आज प्रकट होकर के यहां बेराजमान हुए चैतन्यक्षम प्रकटम अधना आज चैतन्य होकर के प्रकट हुए चैतन्य कौन बोले स्वयं जो प्रेम की चेतना से युक्त हैं और जीव को भी से प्रेम की चेतना प्रदान कर स्वयं चेतना युक्त है और दूसरे को भी चेतन करे उसका नाम है चैतन्य तो चैतन्य अक्षा धारण करके चैतन्य नाम धारण करके प्रकटम अधना वे इस समय प्रकट हुए तब दैक्य माप्तम राधा कृष्ण होकर के वे लीला कर रहे थे परंतु लीला करने पर भी कुछ कमी उनमें रह गई तीन अभिलाषाएं कृष्ण की पूरी नहीं हुई तीन अभिलाषाएं ही राधिका की पूरी नहीं हुई तीन अभिलाषाएं सखियों की भी पूरी नहीं तो राधा कृष्ण सखी इन तीनों की तीन तीन अभिलाषाएं श्री निकुंज मंदिर में अधूरी रह गई फिर दो पंथ फिर से दो से फिर एक हो गए एक होकर के गौरव होकर के प्रकट हुए अकेले थे आस्वादन नहीं था आस्वादन प्राप्त करने के लिए आश्रय विषय दो रूप होकर के उत्पन्न हुए दो रूप होने पर भी कुछ कमी रह गई उस कमी को पूरा करने के लिए फिर दोनों जिस समय मिले सरकार जिस समय मिले एक होकर के विराजमान हुए राधा कृष्ण दोनों होकर के जब विराजमान हुए तब वे चैतन्य होकर के प्रकट हुए और उन्मुक्त रूप से चेतना प्रदान कर रहे हैं जब चेतना प्रदान करते हुए विराजमान हैं तो राधा भाव और दुति से सुमनित होकर के गौर हरी होकर के प्रकट हुए गौर हरी एक होकर के प्रकट हुए भाव और दुति भावधार्मी की आवश्यकता तो यही थी कि कृषि की अभिलाषाओं को पूरा करना है भाव भावधार्मी करते तो कृषि की अभिनाषा थी कि नहीं आता आता है अलग अनोक करने के लिए राधा के भाव को धारण दिया आश्रय भाव को धारण किया और आश्रय भाव को धारण कर दे दे और द्वितीय इसलिए धारण की के सावरा थोड़ा कंजूस है वैश्य जाति है बनिया जाति में जन्म लिया है और स्वभाव का थोड़ा सा कंजूस है, है। गोप जाति वैश्य जाति में आती है कृषि वाणिज्य गोरख्या उच्चते वैश्य जाति के लक्ष्य वर्ण किए कृषि वाणिज्य गो गैया गोचारण और ब्याज पर धन देना साहु ये चार भविष्य के सही धर्म है तो गोरक्षा धर्म को अपनाते हुए ग्वरिया होकर के उत्पन्न हुए और तो ग्वरिया जाति जो है वो भैस जाति में आती है इसलिए स्वभाव से थोड़े तो कमजूस परंतु गोरी ज्यादा उदार है इसलिए जगत को दान करना है तो गौरी तो दान करते हैं शाम सुंदर जरा सा खींचाता करके तोल माप करके फिर दान करते हैं गौरी कहती है तो आज भाव और दुति दोनों को धारण करना है जगत का कल्याण करना है इसलिए तो गौरी की दुति धारण की और निज अपनी अपूर्णता को पूर्ण करना है श्री राधिका का प्रेम जितना श्रेष्ठ है इतना कृष्ण का प्रेम नहीं है उसमें किंचित पूर्ण काम का रूप में किंचित दोष है इसलिए वो उस भाव को पूरा करना है उस कमी को पूरा करना है इसलिए भाव भी धारण किया और दुति भी धारण किया तो राधा भाव द्वितीयता श्री राधिका के भाव को धारण करके तो कृष्ण में आश्रय जाती प्रेम की जो न्यूनता थी वह पूरी हुई और द्वितीय धारण धारण करके करके भाव का जो है उस को करके, से उदार होकर के ने जगत के प्रेम का दान किया गोरी ज्यादा उदार होकर के विराजमान ऐसे मौन कृष्ण स्वरूपम श्री कृष्ण को हम वंदना करें तो अवतार का जो मूल प्रयोजन है अंतरंग प्रयोजन अंतरंग प्रयोजन में पहले स्वरूप का वर्णन किया कि श्रीमंत महाप्रभु कौन है स्वरूप का महाप्रभु कृष्ण है पंत ऐसे कृष्ण जो राधा भाव और दीति इनसे दोनों से युक्त हो करके विराज ऐसे कृष्ण अब छठा जो श्लोक है उस छठे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमंद महाप्रभु का मूल अवतार का प्रयोजन क्या है उस मूल अवतार के प्रयोजन का स्वरूप है राधा कृष्ण मिल तन् है तत्वता कृष्ण है परंतु राधिका का भाव और तो दुति दोनों को कृष्ण ने धारण किया है दो वस्तु मिलकर के कोई तीसरी वस्तु हो गई हो सो बात नहीं है तत्वतः श्रीमद महाप्रभु कृष्ण ही है परंतु तो ऐसे कृष्ण जो भाव में भी श्री राधिका के भाव को धारण किए हुए हैं और जो कांकी भी श्री राधिका को धारण किए हुए हैं भाव तो इसलिए धारण किया है कि आश्रय जाती प्रेम का कृष्ण आस्वादन करना चाहते कृष्ण आस्वादन करना चाहते और जो कांकी वो इसलिए धारण की है कि जगत को भी उस अन चरी भक्ति को दान कर तो जगत को डाल करने के लिए काम दे और निज अपनी कमियों को पूरा करने के लिए अपने आस्वाद की पूर्णता के लिए श्री कृष्ण ने भाव धारण किया तत्वता तो श्री कृष्ण कृष्ण है श्री गौरव कृष्ण है और वे ही प्रतत्व तो होकर के जन द्वितम बो को निषेध जो कृष्ण है वे कृष्ण ही गौरव होकर के प्रकट हुए महाप्रभु का स्वर कृष्ण का ऐसा नहीं है कि तो वस्तु मिलकर के कोई तीसरा पदार्थ बन गया हो कि तीन भाग राला एक भाग तो बन गया हो एक एलव बन गई हो कृष्ण है परंतु फिर भाव में राधिका के भाव को भाग हुए हैं और कांति में भी श्री राधिका की कांति को भारत हुए ऐसे श्री कृष्ण की जय कृष्ण को भी श्री राधिका बनने की अभिलाषा क्यों उत्पन्न हुई कर रहे रहे हैं अंतरंग रहे हैं। कि राधाया प्रणय महिमा की दिशो वाने स्वाद्यो ये नाम की नृत मधुर सौक्षम चास्या मदनुभवीद वेत लोभा तद भावाध्य समजन शची गर्भ सिंधौ श्री रूपी इंदु कृष्ण रूपी इंदु चंद्रमा आज श्री राधा भाव हाँ को धारण करके इन तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए समजन शची गर्भ श्री शची माँ के गर्भ रूपी समुद्र से श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए श्री गौर हरि भगवान की जय वे शची समुद्र से शची नंदन कृपा करके प्रकट हुए शची माँ का गर्भ वह हो गया अखीर समुद्र और श्री कृष्ण हो गए चंद्रमा वे कृष्ण ही चंद्रमा के रूप में गौर चंद्र के रूप में शची माँ के गर्भ से आप प्रकट हुए शची गर्भ सिंघव हरी इंदू रूप अलंकार का प्रयोग है शची मां का जो धर्म है मां का शची मां वे हो गई अमृत की समुद्र और समुद्र से जैसे मतने पर चंद्रमा का जन्म हुआ वैसे ही श्री गौर हरी आप प्रकट हुए प्रकट हुए श्री कृष्ण की तीन अभिलाषाएं अपूर्ण रह गई थी सबसे पहली अभिलाषा श्री राधाया प्रेम महिमा की दृष्टा श्री राधिका के प्रेम की महिमा कैसी है इसको मैं जानू कि आ श्री राधिका का प्रेम ऐसा जो मुझको भी आकर्षित कर ले इसलिए श्री राधिका के विचार में श्री कृष्ण का विचार पहला विचार आया कि मैं संपूर्ण शास्त्रों के द्वारा आनंद रूप वर्णन किया गया हूं शास्त्र सब कहते हैं सही शाह आनंद से पराकाष्ठा भवती यही आनंद की पराकाष्ठा है सीमाएं काष्ठा भवती काष्ठा रूप में मुझे निरूपण किया गया भगवत तत्व आनंद का पराकाष्ठा निरूपण किया गया के से के, देवानंद से ले के, बुर्मानंद बुर्मानंद से लेकर लेकर के के के अंत में फिर के रूप में कृष्णानंद का विचार किया गया कृष्णानंद में विचार कर हैं शास्त्र क्या गलत बोल रहे हैं उनके गर्व तो है शास्त्र के बच्चे कैसे कहीं कोई संदेह तो करते हैं क्योंकि जब मैं पराकाष्ठा का तो राधिका का दर्शन करने के लिए राधिका के स्वर को सुनने के लिए राधिका के पान करने के लिए उनको बंद उनके मुझसे भी कोई बड़ी वस्तु है मैं पराकाष्ठा नहीं श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्य विचारहा तुम श्री कृष्ण के मन शास्त्र कहते हैं कि जब भाई तो सुख पे सुख मस्ती जो भूमा है वही सही आनंद से यही आनंद की काष्ठा है है परंतु जे ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कहीं गड़बड़ है मुझसे भी ऊंची कोई चीज है जिसको पाने के लिए मैं भी लाल हो जाता इसलिए सब लोग पूर्णानंद मुझे कहते हैं पर दूसरा चल आता है कि मुझसे भी अधिक गुणवती श्री राधिका है इसका मैं अनुभव करता हूं अमा हईते असंभव एकली राधाते अनुभव मुझसे बढ़कर के कोई दूसरा आनंद नहीं है फिर भी श्री राधिका मुझसे भी बढ़कर के हैं इसका मैं अनुभव करता हूँ राधिका में चलू मुझसे भी ज्यादा गो होंगे से राधाया प्रणय आया कि इसमें राधिका का अनुभव ही एकमात्र प्रमाण हो करके विराजमान है अपने दोनों अनुभवों को कृष्ण ने खारिज किया शास्त्र कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं इस अनुभव को खारिज किया तो मेरे लिए उपाशिष्य राधिका है दूसरा अनुरोध यह विचार आया कि मुझे भी मैं अकेला रहने पर अपने आनंद में उतना डूबता नहीं हूं जबकि राधिका के प्राप्ति करके मुझे अधिक आनंद की प्राप्ति आती है तो विचार भाई भी इसमें प्रमाण है शास्त्र भी ये कहता है कि राधिका श्रेष्ठ है कहीं ना कहीं फिर निर्ज अनुभव भी ये कहता है कि मेरे अनुभव से राधिका श्रेष्ठ होनी चाहिए और तीसरा कि श्री राधिका के की दृष्टि से देखा जाए तो राधिका का अनुभव यही कहता है कि ऊपर के दोनों अभव श्रेष्ठ नहीं हैं श्री राधिका का आनंद निस्संदेह मेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि मैं तो राधिका का रूप दर्शन करके केवल मोहित मात्र होता हूं और राधिका को तो हो गया इससे राधिका का अनुभव ज्यादा है और शास्त्र के बचन मेरा अपना अनुभव और श्री राधिका का अनुभव इन तीनों अनुभवों से तीन तरह से देख लिया कि श्री राधिका का अनुभव जरूर ही ज्यादा है इसलिए श्री राधा यहां पर महिला श्री राधा की प्रणय महिमा कुछ अधिक ही होगी उसके प्राप्त इसके लिए कृष्ण इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि दो हार या समरस भरत मुनि माने अमार ब्रजे रस से हो नहीं जाद नायक नायिका में समान प्रीति होती है इसको भरत मुनि कहते हैं हमारे भारत भी नहीं जानते हैं हैं हैं क्योंकि शास्त्र शास्त्र जो कहते हैं कि में में सबसे बड़ा है इसको के बचन में कहीं संभावना छोड़ते मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि मुझे जो आनंद की प्राप्ति है मुझे जो सबसे बड़ा माना गया मेरे हृदय में भी मुझको भी राधिका आकर्षित करती है श्रेष्ठ होगी और श्री राधिका का अपना अनुभव भी यह है मेरा दर्शन करके एकदम हो जाती हैं इसलिए का सुख कहीं कहीं अधिक होगा कही अनुमान तो तो कर सकता पर अनुमान से काम नहीं जब अनुभव करके एक्सपीरियंस करके जब तक एक्सपेरिमेंट करके जब तक देखूंगा तब तक अनुभव नहीं होता इसलिए मैं किशोरी जी आप कृपा करके अपने कांति श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्य शास्त्र कहते हैं ब्रह्म सबसे बड़ा है परंतु तो ब्रह्म से भी बड़ा मैं भगवान हुआ और मैं जिसकी ओर आकर्षित हो जाता हूं इसका मतलब है मुझसे भी बढ़कर के किसी के प्रेम की महिमा राधिका की एक बात तो शास्त्र का अनुभव कहता है मेरा अनुभव कहता है मैं ब्रम्हू मुझसे भी बड़ी शेर राधिका है अब श्री राधिका के अनुभव को तो यह देखा जाए तो मैं तो राधिका को देखकर करके केवल मूर्छित मात्र होता हूं पर राधिका तो अपने आप को भी भूग गया इससे राधिका का अनुभव निह दूसरे भी बढ़ा है अब ये बात थॉरीटिकली तो मैंने जान ली कि राधिका का प्रेम बड़ा है पर जब तक अनुभव करके नहीं देखूंगा तब तक आनंद नहीं आएगा क्योंकि जो थॉरी में देखा गया है उससे व्यक्ति को संतोष नहीं होता है उसको जब तक वो अनुभव नहीं करता है तब तक उसको संतुष्टि नहीं होता पुरानी कहावत है मैच्स आर नॉट टेरिटोरीज नक्शे कभी भी राज्य सीमा नहीं होते स्विट्जरलैंड ये वो सारे पहाड़ सारे ग्लेशियस वीडियो में खूब देखते थे देखते टीवी में पर फिर भी आदमी को संतोष नहीं होता है नदी नाले समुद्र पार करके कहा से कहा सारा अच्छा करके वो जाता है जब आग से देखता है तब संतोष होता है हाथों भूमि वीडियो में सब तो देख लिया है परंतु तो संतोष नहीं होता तो मैप जो नक्शे हैं वे राज्य सीमा नहीं होते हैं जब तक साक्षात रूप से जो सीमा है वो ही सीमा मानी जाएगी जिस पर अधिकार है वही सीमा मानी जाएगी नक्शे को लेकर लड़ते ऐसे ही साक्षात अनुभवी वस्तु इसलिए श्याम सुंदर कह रहे हैं कि नक्शों में तो मैंने देख लिया कि शास्त्र कहते हैं ही सबसे ही सबसे बड़ा है परंतु तो अपने मन में भी विचार करके देख लिया मैं भी राधिका को चाहता हूं इसे राधिका निश्चित बड़ी होंगी फिर राधिका की दशा देख करके भी मैं कह सकता हूं कि मैं तो राधिका को देख करके केवल बोहित होता हूं राधिका तो अपने आप को भी भूल है इसलिए का प्रेम प्रेमंदेह बड़ा है ऐसा मुझे अनुमान हुआ परंतु तो अनुमान से काम नहीं चलेगा केवल नक्शा देकर के वीडियो में देखकर के जैसे सीनरी देखकर के चैन नहीं मिलता है ये लगता है कि आहा ये जो फॉल है इस फॉल के नीचे हम जाए वहां देखें तो जैसे दर्शन करने की साक्षात दर्शन करने की इच्छा होती है ऐसे कृष्ण के हृदय में भी साक्षात दर्शन करने की इच्छा हुई ये व्याख्या हुई राधाया प्रेम महिमा की राधिका की प्रेम महिमा कैसी है इसलिए समरस भरत मुजय रस से हो नहीं जाने मेरे ब्रिज के रस को भरत मुनि भी नहीं जानते हैं इसलिए श्री कृष्ण अभिलाषा कर रहे हैं दूसरी एक अभिलाषा श्री कृष्ण के हृदय में उत्पन्न हुई स्वाद्यो ये नाम मृत मधुरमा की दृश्यो वा मधीय मैंने ये देखा कि राधिका मेरे रूप को देखकर करके तो मोहित हो जाती हैं। तो राधिका मेरे तो रूप को तो करके मोहित हो जाती हैं इसलिए यह लगता है कि मेरा अच्छा होगा तो मिश्री, बन करके, मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता जब तक मिश्री से अलग नहीं हुआ जाएगा तब तक मिश्री का स्वाद नहीं लिया जा सकता अतः यदि मैं राधिका बनूं तब तो अपने स्वरूप का भी स्वाद मिल सकता राधिका की प्रणय महिमा कैसी है एक अभिलाषा दूसरी अभिलाषा मेरा अपना माधुर्य कैसा ये ये के हृदय में उत्पन्न हुआ भी पूर्ण हुआ जब राधा से युक्त होकर के हुए तब अभिलाषा गौरव और तीसरी एक अभिलाषा उत्पन्न हुई चास्या मदनोभवतः की दिशा मेरा अनुभव करते समय श्री राधिका को जो सुख की प्राप्ति हो रही है वो सुख कैसा है वो सुख भी कोई अद्भुत होकर के ही वह सुख होगा श्री राधे का सुख मेरा अनुभव करते समय जो सुख है उस सुख को मैं कैसे प्राप्त करूं सो आश्रय जाती सुख को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण एकदम विमोहित हो गए और श्री का भाव और दुटी को भी चाहने लगे श्री राधिका के भाव को धारण करके श्री राधिका के सुख का आप अनुभव करना चाहते ऐसा अनुभव करने के लिए जिस विराजमान हुए यही तीन कृष्णा मौर्य राहिंद विजातीय भावे ताहार आस्वादन श्री राधिका को जो अपूर्ण सुख की प्राप्ति है वह सुख की प्राप्ति कहीं पूछने पूछ नहीं हो सकती है विजातीय भाव से मैं अनुमान तो कर सकता हूं परंतु तो उसका अनुभव नहीं कर सकता हूं अनुभव करने के लिए मुझे राधा भाव और द्विती दोनों धारण करनी पड़ेगी तब तो मैं उसका आस्तन कर पाऊंगा इसलिए हरिंदु हूं श्री गौर हरिंद्री गौर अवतार का मुख्य प्रयोजन उस प्रयोजन को यहाँ पर सिद्ध किया गया तो ये छठा पांच श्लोक पांचवे श्लोक में ये बताया कि श्री राधिका का जो प्रेम है वो ही सर्वोत्तम है राधा कृष्ण के प्रेम की परम विशिष्ट कृति होकर के विराजमान है एक होने पर भी आश्रय विषय दो होकर के श्री प्रभु प्रकट हुए और राधा भावद्वित सुमृत हो के वे हुए ऐसे जो गौर हैं राधा कृष्ण उनके तुम होने में प्रयोजन क्या है वो तीन अभिलाषा वे तीन अभिलाषा प्रयोजन होकर के विराजमान श्री राधिका का प्रेम कैसा है इसको मैं जानू श्री राधिका का अपना सुख कैसा है इसको जानू मेरा सौंदर्य कैसा है इसको गौर हरी के रूप से ही मैं जानू इन तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने गौर अवतार धारण किया अब ये जो श्री राधिका का स्वरूप है ये आशमिटान स्वरूप स्वरूप जागान स्वरूप श्री बड़े बाबा बाबाजी श्री नवद्वीप के राधाजी महाराजनाथपुरी कर रहे हैं कि श्री गौर हरि का जो स्वरूप है और उनके ही कृपा पात्र उनके ही आश्रित श्री रामदास बाबाजी महाराज गौराम बाबाजी महाराज के गुरु तो श्री राधा कृष्णदास बाबा श्री sensor, बड़े बाबा और श्री रामदास बाबाजी महाराज ये दोनों के दोनों जहां रामदास बाबाजी महाराज के आखिर है जो स्वरूप है वो आश जगान स्वरूप और आश मिटान स्वरूप स्वरूप जगान और आश मिटान माने जीव के भी अपने मंजरी स्वरूप को जगाने वाला और श्री महाप्रभु के भी जितनी भी आशाएं हैं उन आशाओं को मिटाने वाला आशाओं को पूर्ण करने वाला श्री महाप्रभु का ये महाप्रभु के स्वरूप का निपण किया अब जो प्रारंभ में वंदना की थी ईश की वंदना ईश की वंदना हो गई की वंदना हो गई श्री नित्यानंद प्रभु जो है उनके स्वरूप की गणनांद प्रभु का स्वरूप कैसा तो च शेष से यशांस कलास नृत्या नंदाक्षरा शरण मो बहुत संक्षिप्त में श्री नृत्यानंद स्वरूप ऐसा है कि व्याख्या करने बैठो तो आगे एक एक अक्षर अच्छा रास्ता रोक करके महाप्रभुस्वरूप और तो महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन किया अब महाप्रभु ने पांच रूपों में अवतार धारण किया था ये हम अभी अभी दिखाए हैं प्राप्त नहीं देखे आए हैं है कि श्रीमंद महाप्रभु ने पांच रूपों में अपना अवतार धारण किया तो बंदे गुरुन भक्तां ईशन ईशावत तत्प्रकाशांत तत्शक्ति पांच रूपों में स्वरूप धारण किया अब इसमें श्री नृत्यांत प्रभु का जो स्वरूप है वो ईश अवतार स्वरूप उस ईश अवतार स्वरूप का यहां वर्णन करते श्री नित्यांश प्रभु कैसे हैं बोले संघर्ष कारण तो आई श्री बलदेव स्वरूप होकर के श्री नित्यानंद विराजमान है श्रीमद बलदेव के बहुत संक्षिप्त में बलदेव के चार व्यूह के स्वरूप है एक ब्यूह है लीला व्यूह लीला है बोले प्रकट लीला में जो विराजमान है वे हैं नीला श्री बलदेव। ब्रज में श्री रोहिणी नंदन होकर के जो श्री रोहिणी जी के गर्भ में 12 महीने 7 महीने गुण रूप में और 7 महीने प्रकट रूप में रहे 14 महीने में श्री बलदेव का जन्म हुआ परंतु श्री बलदेव ने 12 महीने श्री रोहिणी जी के गर्भ में निवास किया दो महीने श्री यशोदा जी के श्री देवकी जी के गर्भ में निवास करते हुए कहीं या कहीं शास्त्र में ऐसा वर्णन किया सात महीने श्री देवकी जी में और सात महीने श्री बलदेव श्री रोहिणी जी श्री बलदेव विराजमा ने प्रकट लीला में चौदह महीने में श्री बलदेव का जन्म हुआ बारह महीने में श्री रोहिणी जी के गर्भ में भगवान रहे कोई कहता है कि सात महीने देवकी जी के घर में रहे कोई ये कहता है श्री देवकी जी के महीने में दो महीने रहे पूरे बारह महीने चौड़े महीने में, में दो और बारह या सात और सात इस दो तरह से व्यवहार हो जाते कहीं दो महीने वहां बारह महीने यहां ऐसे चौदह महीने कहीं सात महीने देवकी जी के घर में सात महीने श्री रोहिणी के घर हम ऐसे श्री कृष्ण नवास किया और नवास करके प्रजिमे तो दो व्यूह प्रकट हुए बासुदेव और संकर्षक कृष्ण और संकर्षक दो स्वरूप प्रकट हुए मथुरा में द्वारका में वे ही चार व्यूहों में प्रकट हुए मथुरा में अनुंथ और पुद्युम प्रद्युम्न अनुंध ये दो स्वरूप भी प्रकट हुए तो संकर्षण जो संकर्षण होकर के विराजमान वे संकर्षण का एक स्वरूप हुआ लीला ब्यू अब संकर्षण भगवान का दूसरा जो स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप है ऐश्वर्य ऐश्वर्य व्यू क्या है वृश्रीमद में जो परम व्योम नारायण हैं उनकी सभा में वासुदेव संकर्षण प्रत्युम्न अनुद्ध ये चारों ठ में भी चतुर्मुख रूप में मूर्ख नाम रूप में श्री नारायण उनके अवतार के रूप में ब्यूह के रूप में परकर देवता के रूप में वहां विराजमान इनमें श्री वासुदेव वे वैकुंठ संपत्ति के अधिकारी होकर के विराजमान श्री संकर्षण वे म तत्व के अधिकारी होकर के विराजमान हैं, श्री कृद्यु बुद्धि तत्व के अधिकारी होकर के विराजमान हैं, श्री अनुरु मनस तत्व के अधिकारी होकर के विराजमान हैं और बैकुंठ में ये अधिकारी हुआ द्वितीय व्यूह तृतीय व्यूह तृतीय व्यूह हुआ वो है सृष्टि व्यूह तो संकर्ष कारण तो कारण समुद्र में जो विराजमान है वे हैं संकर्षण श्री गणघोर शाही होकर हो के श्री प्रद्युम्न कार्य समुद्र में विराजमान है श्री अमृत श्री समुद्र में विराजमान है ये संकर्षण प्रद्युम्न अमृत होकर के ये सृष्टि का पालन करते हुए भी विराजमान है प्रकृति अंतर्यामी होकर के संकर्षण हिरण्य का अंतर्यामी हो करके या ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर के हिरण्य उनके अंतरियामी होकर के अंतर्यामी होकर के श्री अमरुद्धमान ये हो गया सृष्टि ब्यू तीसरा अब चौथा योग्यू है वह कहीं देवताप्यू होकर करके भी विराजमान है इनके भी अंश रूप में सब जगह श्री अनंत भगवान विराजमान हैं, शेष सैया के ऊपर विराजमान हैं, जिन शेष सैया के ऊपर श्री संकर्षण भी शयन करते हैं शेष सैया के ऊपर श्री प्रदु और की सैया के ऊपर शयन करते हुए विराजमान अनंत वे कहीं कला ब्यू हो करके विराजमान तो चार ब्यूह हो गए लीला ब्यूह में जहां ब्रजमतला द्वारका की लीला में वे करते हुए श्री नित्यानंद प्रभुमान है संकर्षण भगवान है वे ही श्री नित्यानंद संकर्षण महावैकुंठ में श्री वैकुंठ नाथ के सभा में महावैकुंठ में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम अनुरुद्ध ये सभा के सभासद हो करके परकर देवता हो करके श्री महावैकुंठ में विराजमान या दूसरा व्यू हो गया ऐश्वर्य तीसरा व्यू वह कार्य समुद्र में श्री संकर्षल वे कारणारणशाही होकर के विराजमान है गर्भोरशाही में गर्भ समुद्र में वे ही हर के ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर के श्री विष्णु होकर के गर्भोड़शाही प्रद्युम्न होकर के विराजमान और वे ही क्षीर समुद्र में श्री विष्णु होकर के जीवान्तरयानी होकर के विराजमान और वे कहीं कही कला भी होकर के संकर्षण होकर विराजमान है ऐसे संकर्ष स्वरूप से जो सर्वत्र विराजमान है संकर्ष प्रद्युम्न अनुरुद्ध के रूप में जो विराजमान संकर्षण प्रति और अनौध, इन चार व्यूहों में जो विराजमान हैं वे श्री नित्यानंद प्रभु ही हैं और नित्यानंद प्रभु की हम शरणागति ग्रहण करते हैं तो सातवां श्लोक था संकर्षण कारण सोयशाही संकर्षण कारण कोई में वास करने वाले हैं गर्भोदशाही चयुग्धशाही गर्भोधशाही होकर के प्रद्युम्न और शील समुद्धशाही होकर के अनुर होकर विराजमान हैं। शेष उनकी कला विशेष है ऐसे श्री चैतन्य राम को श्री चैतन्य रूप श्री बलराम रूप नित्यानंद रूप श्री बलराम को हम प्रणाम करते हैं। तीप से अब इनके एक एक स्वरूप का तीनों स्वरूपों का तीन श्लोकों में यहां वर्णन किया चार श्लोकों में यहां रूपण किया चारों ब्यूहों का मायातीते तीते व्यापक भैकुंठ इसमें ऐश्वर्य ब्यू का वर्णन कर दिया वे प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष पुरुष्द। इनका कालवशाही गर्वोशाही और क्षुरोधशाही इनका निरूपण किया है ऐसा रूपण करके अब एक श्लोक में श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का गायन कर रही में की अद्विताचार्य कौन है उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि महाविष्णु जगत करता माया जो महाविष्णु होकर के विराजमान है, है।, है जगत के कर्ता है तसे अवतार के वाय अद्वैताचारी ईश्वर जो महाविष्णु होकर के विराजमान है जगत के कर्ता होकर के विराजमान है वे अद्वैत आचार्य ही महाविष्णु होकर के विराजमान महाविष्णु माने संकर्षा श्री ने प्रद्यु महाविष्णु माने प्रद्युम जिनकी नाभि से कमल कमल से ब्रह्मा उत्पन्न प्रद्युम स्वरूप महाविष्णु होकर के श्री अद्वैत आचार्य विराजमान ये अद्वैत हरि से अद्वैत होकर के विराजमान है भक्त का कारण करते हैं इसलिए उनका नाम आचार्य है भक्तावतार होकर के एक ग्राह उनकी हम वंदना कर रहे हैं ऐसे हैंचार्य की वंदना की और फिर आगे के जो तो पद्य है उनमें फिर पंच तत्वात्मक जो कृष्ण हैं उनकी वंदना कर रहे हैं पंच तत्वात्मकृष्णम भक्तम शुरू भक्तावतारम भक्ताकम भक्ताक्षम न मानी भक्ति शक्ति पंचतत्वात्मक श्री कृष्ण होकर के विराजमान हैं, उनकी हम हाँ वंदना कर रहे हैं भक्त रूपम मन चैतन स्वरूपकम माने नित्यानंद भक्तावतरम मन श्री अद्वैत भक्ताक्षम मन श्री श्रीनिवास और भक्तिशक्तिक मन श्री गदाधर इस प्रकार पंच जो कृष्ण हैं अब कृषि की वंदना करके इस प्रकार परत की वंदना करके अंत में वंदना की श्री गोविंद देव की श्री मदन मोहन की और श्री गोपीनाथ की कृष्ण स्वरूप की वंदना कर रहे हैं के जयताम सुरत उत्पन्गो मम मंद मतीर्गति मत सर्वस्व पदा भूजऊ श्री राधा मदन मोहनऊ जो के शास्त्र के संबंध तत्व होकर के विराजमान अब ये तत्व श्री गोविंद की बंदना कर रहे हैं कि वे गोविंद होकर के विराजमान कौन कृष्ण बोले जो गोविंद हैं उनको कृष्ण महम आराधन का नहीं है वे गोविंद कौन हैं बोले श्रीमद दिव्य वृंदाण्य कल्पत माधव श्री श्रीमद रत्ना रत्न सिंहासन स्थल श्रीमद राधा श्रीन गोविंद देव प्रेषादी सेव्य माधव और वे ही श्री कृष्ण उनका प्रयोजन पदार्थ क्या है प्रेम उस प्रेम के स्वरूप के माधुर्य का आस्वरण करते हुए जो विराजमान हैं वे कौन है बोले श्री गोपीनाथ श्रीमान राष्ट्रीय समय गोपी गोपीनाथ श्री, श्री, गोपी। गोपी श्री केवल कृष्ण का आराधन करने पर कृष्ण शब्द में तो नृसि अंतर्यामी सब आ जाएंगे इसलिए कृष्ण शब्द को कहीं विशिष्ट बताने के लिए निरूपण किया गया ओम कृष्ण का हम आराधन कर रहे हैं बोले तो कृष्ण के साथ में गोविंद शब्द को दिया गया अष्टाद साक्षर मंत्र में माने जो वृज के कृष्ण हैं अब वृज के कृष्ण के भी कई भाव हो सकते हैं विश्वल सखा भी हो सकते हैं यशोानंदन भी हो सकते हैं वे कहीं अन्य दासगण जो हैं चित्रक उनके उनके भी हो सकते हैं उन शांत दास से सक्ष और बात्सल्य चारों भक्तियों से भी हटकर के जो परम मधुरतम स्वरूप में हैं वे कौन हैं गोपी जन्म अतः कृष्ण कृष्ण मैवी गोविंद और गोविंद मैवी गोपी जन्म उनकी हम आराधना करते हैं स्वरूप कौन है श्रीमानसारंभी वही शिव तटस्थता कर्श गोपी गोपीनाथ श्री का का दोपी दोपी ऐसे मंगलाचरण करके अब आगे के अध्यायों में परिच्छेदों में श्री महाप्रभु की शाखा महाप्रभु के जितने भी भक्त है उनकी शाखा का श्री नित्यानंद प्रभु के जितने भी भक्त हैं उनकी शाखा का और श्री अद्वैत आचार्य उनकी शाखा का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि अलग अलग शाखाओं में अलग अलग पुरुष उत्पन्न हुए श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं माली भी है कल्प वृक्ष भी है एक ऐसा वृक्ष के तो माली और वृक्ष दोनों है वे विराजमान है उन श्री कृष्ण ने रूपी शाखा में अंको रूप में श्री के रूप माघविंद्रपुरी ईश्वरपुरी महाप्रभु और उनकी नौ जड़ों के रूप में श्री परमानंदपुरी केशव भारती ब्रह्मानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती विष्णुपुरी केशवपुरी कृष्णानंदपुरी और सुखानंदपुरी ये नौ उनकी अलग अलग शाखाएं हुई ये कृष्ण शाखा का निरूपण किया महाप्रभु की शाखा का निपण किया द्वितीय स्कंद में तो है वो अद्वैताचार्य नित्यानंद नित्यानंद विशेष जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं का उनके परिक्रो का निरूपण किया अद्वैताचार्य की भी विशेष शाखाओं का निरूपण किया इस प्रकार श्री महाप्रभु के स्वरूप का निरूपण करके उनकी शाखाओं का निरूपण करके अब आगे श्री चैतन्य कथा उसको प्रारंभ कर ये सिद्धांत तत्व जो है वो सिद्धांत का विष्कुल निष्कर्ष उसको यहां कृपा करके इन छह श्लोकों के माध्यम से तो श्री कृष्ण तत्व उसका श्री चैतन्य तत्व उसका निरूपण किया और फिर श्री नित्यान प्रभु की वंदना में कुछ श्लोक देकर के अद्विताचार्य और श्री श्रीवास ददाधर इनकी वंदना में श्लोक देकर के उन वस्तुओं का आगे निरूपण किया गया है बोलम लावन बिहारी लाल की जय गौर हरी बोल जय जय श्राधेश Never again, you know. Oh, you know. Never again, you know. Oh, you know.